फिर आगे लेते हैं फटाखट मुद्दों को एक एक निपटाते रहते हाँ वो तो हम अध्ययन करेंगे तो कैसे प्रकाशित होता है वो बता देंगे अभी आपको यह समझ में आता है कि नहीं तो ये बोर्डल आपको दिखाई देती है देती है क्यों दिखाई देती है ये प्रकाशित है इसे देखिए छुपी हुई नहीं ना और प्रकाशित चारों तरफ है या आपकी की तरफ है अरे लाइट नहीं तो वस्तु है या नहीं तो वस्तु है तो वस्तु पहचान में आती है लाइट में बाती बिना लाइट में भी आती उसका होना इंपॉर्टेंट है ये दूसरे का प्रभाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका भी प्रभाव है इसका भी प्रभाव है एक दूसरे का प्रभाव होना एक अलग बात इसको हम बोले है प्रभाव है लेकिन इस प्रभाव के बिना भी तो प्रकाशित है ये सब अध्ययन हमें वो जो प्रश्न बन रहा था कि भैया नहीं छेड़ा था दूर गमन वाले में हाँ तो वो मैं थोड़ा सा भी उसमें फसा हुआ हूँ बिलकुल ठीक बात मुझे लगता है कि जैसे दूर श्रवण और दूरदर्शन वाले पे तो काफी नियंत्रण है अपने में लेकिन दूरगमन वाले में नहीं है क्योंकि देखे नहीं है तो लगता है कि यार देख लेते हैं वही देख, देख, देख, देख लेते ले. हैं ये ठीक है देख लेते हैं देखने का मतलब क्या हुआ समझ ले समझना देखने का मतलब क्या हुआ समझना तो समझ के हम देख पाते हैं या देखकर हम समझते हैं समझ कर ही हम देख पाते एक्चुअली सच्चाई तो तब दिखती है जब हम समझते हैं समझना बड़ा है समझकर कर हमको चीजें सही सही दिखती है माँ को तो ज़िंदगी भर देखते रहे समझ पाए ठीक अभी टूरिज्म की बात छोड़ो अभी घर में माँ की बात करें पिताजी की बात करें भाई की बात करें घर के लोगों की बात करें ये सामान को भी क्या समझ पाए इसको देख ले समझ गए क्या तो मानव कल्पनाशीले विचार पूर्वक देखता है बार बार भागता है इसीलिए कि समझने की चाहत नेचुरल है समझना नहीं हो पा रहा इसलिए टूरिज्म so, भैया एक आ, मैं जैसे इन्होंने भैया ने भी रखा और मेरे को भी एक पॉइंट है कि जब से आपसे मुलाकात हुई है और थोड़ा जब जबन करना चालू कर दिया है तो जो समान की इच्छा थी वो इच्छा खत्म हो गई अभी कोई ऐसा लोभ उसमें रहा नहीं और दिखता भी है कि वो लोभ रहा नहीं फिर लगता है कि यार एक इच्छा बची हुई है ज़्यादा समझ में आता है तो वो भी सेवन वंडर्स भी छूट जाएंगे अभी ठीक है ना तो इसके लिए अब तो यही है अब आपको तय करना है कि ये ज़्यादा समझ जाएंगे तो सेवन वंडर्स छूट जाएंगे या तो उनको बचा लो और दूसरी बात समझने की चीज़ प्रकृति में देखेंगे तो तीन ही चार ही चीज़ें हैं मानव है है ना जीव है और ये ये समझ में आना चाहिए हर जगह यही है फिर एक भ्रमित मानव भी है भ्रमित मानव कितना गड्ढा खोद के कितना ऊंचा गड्ढा करता है और उसको देखने जाना है अपने को कितना गहरा गड्ढा खोद के कितना आसमान में गड्ढा करता है ना इधर का माल निकाल के इधर लगाता है तो तो देखो आँख से देखने से अधिक ज्ञान से देखना है समझना है तो समझ लेने के बाद फिर जरूरत पड़ेगी देख लेंगे उसको कुछ कम पड़ता होगा तो और आप अस्तित्व में हो कुछ भी दुनिया के सब चीज़ें आप यहीं बैठ के समझ सकते हो सेवन वंडर्स का मतलब होता है भ्रमित मानव के द्वारा किया गया काम मतलब मूर्खता का सर्वोच्च कृति उसका नाम होता है सेवन वंडर भ्रम का प्रका उसको मतलब होता पराकाष्ठा बराबर सेवन वंडर आप ताजमहल देख के जा, आप जाते हो देखो जाके आपको समझ में आता है कि क्या क्या बिल्डिंग है इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना उसका कोई उपयोग नहीं हो यह बेवकूफी की हद है कि नहीं एक उसमें है उसमें तो गाय भी नहीं बांध सकते कुत्ता भी नहीं पाल सकते <laughs> अरे कोई बिल्डिंग किसी उपयोग के लिए बनाई जाती है भाई उपयोग इज नॉट डिफाइंड तभी तो वंडर बनता है मतलब आप देखो समाज में आप एक अच्छा घर बना तो वंडर क्यों नहीं बना क्योंकि वो किसी उपयोग का है आप इतना बड़ा एक ऐसा काम कर लीजिए आठवां वंडर करना हो जिसका कोई उपयोग नहीं है ऐसे एक एक एक एक बिल्डिंग में बना लीजिए आप वंडर हो जाएगा कुत्ता भी ठीक से नहीं बैठना चाहिए उसको नहीं तो वो वंडर नहीं होगा जैसे उपयोग हो जाएगा उसका वैसे ही ना वो वंडर नहीं रहेगा वो वंडरने से खत्म हो, हो गई उसकी वंडर का मतलब ये और क्या बना यार उसको देखने वाले को समझ में आ रहा क्यों बनाया तभी तो वंडर हो वो समझ में आ जाए इसमें घोड़ा पालते है उसके बाद आदमी का वो इंटरेस्ट नहीं है इसमें चलो ठीक घोड़ा पालने की जगह वही ना उपयोग सदुपयोग नहीं तो दुरुपयोग तो है ही भैया उसमें प्रश्न ये था जैसे बहुत पूर्व में ऐसे सूचना में है कि कोई एक पहाड़ है जिसका कलर बदल जाता है हाँ पानी झील है ऐसा होता है तो ये तो मानव हाँ। ने नहीं बनाया ना लेकिन इसको भी तो देखने की इच्छा तो रहती है सही बात है सही बात है hmm. देखो है ना जैसे आप इंदौर में रहते हो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अब अब ये होता है कि यहाँ पर भी वादियाँ आती हैं लेकिन गर्मी में नहीं आती ठंड में आती है यहाँ पर भी हम बर्फ़ देखते हैं लेकिन है ना ढेर में नहीं देखते हैं मगर हमको बर्फ तो दिख ही जाता है हम बर्फ़ सब जानते ही नहीं जानते यहाँ पर भी धुंध छाती है वो हम देखते हैं अब लेकिन कोई एक खास मौसम में कोई एक सुबह उठ जाओ जल्दी तो दिख जाती है तो मैं देखा प्रकृति में जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया है वो आपकी उस जगह पे पहले से रहता ही है खाली सीजन का मुद्दा हो सकता है रेती हम जानते हैं कि नहीं है कि रेतियाँ रेगिस्तान जाओ तो रेती का ढेर दिखता है उसका एक छोटा सैंपल आप को यहाँ भी दिखता है समझने के आशय से तो काफ़ी चीज़ें पर्याप्त होती बच्चों को समझाने के लिए अब अलग चीज़ हो गया अब ठीक बात है दिल तो अभी बच्चा ही है तो आप जाना मना थोड़ी कर रहे हैं आपको है ना हमारे यहाँ विद्यालय में हम भेजते देते हैं हम उन टीचर को भेजते हैं जिनका मन यहाँ नहीं लगता है कहाँ गई टीचर नहीं है बच गया तो उनको भेज देते दे, हैं कि जा घूमा भी थोड़ा बच बच्चा है तो बच्चे के साथ घूमाते हैं है ना तो अब ठीक है तो बच्चों के लिए भेजते हैं तो अलग चार ग्रुप के बच्चों के चार तरह के टूरिज़्म हैं मतलब ये यात्रा है टूरिज़म तो बोलना ठीक ही नहीं है शिक्षा की यात्रा है छोटे बच्चे हैं तो वो मम्मी पापा के आसपास ही रहते हैं एकदम छोटे तो उनका तो टूर रोज ही होता रहता है मूविंग अराउंड थोड़े बड़े होने के बाद उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ कराया जाता है कि यार दुनिया और भी है भाई और ये उसके लिए एकदम निश्चित प्लान जैसे कल परसों बच्चे जाने वाले इधर पहाड़ है उस पर चढ़ेंगे तो उनको दिशा का ज्ञान कि इधर से निकल के किधर गए ईस्ट में गए वेस्ट में गए साउथ में गए तो हम जहाँ रहते हैं ईस्ट में क्या है वेस्ट में क्या है साउथ में गए इस प्रकार से उनकी भौगोलिक जिस जगह पर वो रहते हैं उसके भौगोलिक संरचना के बारे में उनको ठीक ठीक अवगत कराया जाता है उसके साथ दिशा देश देश महतः तो एरिया कौन से पहुंच गए और काल की गणना कितने देर में पहुंचे और दूरी को नापना ये सब उसका प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के साथ वो जाते हैं खूब मजे करते हैं देखना बराबर समझना होता है पर्पज़ के साथ होता है अब इस बीच में उनको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं मज़ा आता है उनको समझते भी हैं थोड़े बड़े होने के बाद उनको फिर धरती कितनी बड़ी चीज़ें दिखाई जाती और उसमें कितने कितने वेरिएशन ऑफ थिंग्स हैं एक समुद्र है एक रेगिस्तान है एक उधर हिमालय है पहाड़ है है ना ये सब दिखाते हैं कि देखो धरती में बनावट में इतना अंतर है और ये सारी बनावट जो है वो मानव की ज़िंदगी को हिलाती जुलाती है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ठीक से पहचान कर पाएँ कि सही में अनुकूल जगह कौन सी रहने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है तो धरती की विशालता और उससे जीवन शैली किस प्रकार प्रभावित होती है और उससे वो अपने लिए एक बेहतरीन जगह को पहचान करके आएँ जैसे आप समुद्र में के पास ले गए तो आपको उनको होटल में जा ठहराना नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा समुद्र के साथ साथ गाँव में जाके ठहराइए कितनी गर्मी लगती है कितनी, कितनी बदबू आती है कितनी मच्छी आती है क्या होता है वो आता है वो सब पता चलेगा उनको बदबूदार तो उनको फिर वो समुद्र के बारे में एक सही आंकलन होगा कि वहाँ और वहाँ से जुड़ी हुई क्या है अगर आप वो नहीं कराते हो और वो मूवी में देखता है कहो ना प्यार है डांस करता रहते हुए रेत किनार देख के तो रहता है बहुत मजे कर रहे हैं आप जाके डांस करके देखो कैसा लगता है इतनी गर्मी इतने प्यास इतना पानी लगता है चित्र से थोड़ी पता लगता है तो बच्चे को वो ठीक से पता लगेगा कि हम जहाँ रह रहे हैं वो बहुत बेहतरीन जगह पर रह रहे हैं और मान लो नहीं रह रहे हैं तो चले जाएँ रहने के लिए जहाँ अच्छी बेहतरीन सच में क्या है होटल में जा रख दोगे तो पता ही चलेगा उसको तो वही आप कंडीशन इन्वयरमेंट दे रहे हो खाली वो तो चित्री हो गया उसकी फीलिंग कहाँ आ रही है उसके साथ तो ये उनके लिए ऑब्जेक्टिव हो गया इसको ले जाते हैं कहाँ कहाँ ले जाते हैं हम कितनी कितनी दूर लेके जाते हैं उनको अभी बच्चे पूरा राजस्थान का टूर और फिर ये अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा ही सही वो तो बहुत छोटा प्रेजेंटेशन था उनसे समझेंगे बहुत सारा निकल गया वो खुद ही कह रहे हैं कि देखो राजा कितना डरा हुआ रहता था और वो देखने समान सामान देखने बेचे लेकिन उनका समीक्षा भी हो रहा है ठीक हो गया अब ये देश भर में इनका पाँच साल के समय में इनको पूरे देश में जितनी जगह वो घुमाई जा सकती है कल को हो सकता है विदेश में भी घुमाई जाएगी एजुकेशनल के हिसाब से आवश्यकता होगी तो हैं तो अब अब उनको कौन लेके जाएगा भाई तो टीचर लेके जाएगा जाएगा तो संभावना सब बनी हुई है चिंता नहीं कर रहा आप पर्पज़ जाओगे तो आपको भी मज़ा आएगा एक्चुअली मज़ा आपको आएगा नहीं तो क्या होता है यार वापिस जाना पड़ तो क्या लगता है आप टूर पर जाते हो लौटते समय आपको लगता है वापस जाना पड़ रहे हैं और पर्पज पूरा होता है तो लगता है चलो यार बढ़िया सबको बताएंगे जोश आता है और अतरप्ति घर लौटाते हैं ना अब विज्ञान ग्रुप के बच्चा वो भी टूर करता है वो क्या टूर करता है सोशल मूवमेंट्स किस प्रकार से बड़े मानव में क्या विकास हुआ किस प्रकार से लोगों ने चीजों को देखा क्या तकनीक क्या टेक्नोलॉजी क्या मूवमेंट्स चल रहे हैं पूरे समाज में इससे उनको अवगत कराया जाता है थोड़ी कहीं बैठा कर रखना उनको है ना उनको पता लगना चाहिए कि भाई गुजरात में गांधी जी कहाँ से शुरू किए क्या किए क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज वो गांधी आश्रम का क्या हाल है क्या नहीं वो भी दिखा कर लाते हैं अभी एजुकेशन में पिछले साल लेके गए थे उनको लेह लद्दाख जहाँ पर वो एक एक आदमी को एजुकेशन में नया काम कर रहा है भाई उसका नाम हो गया जाओ अध्ययन करके आओ जाके अध्ययन करके आए है ना बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है उसमें से कुछ सीख के भी आए है ना प्रभावित होने के लिए गए प्रभावित करने के लिए नहीं गए है ना तो कुछ कुछ उसमें से निकल गया है कि उन, उनकी टेक्निक्स भी अच्छी हैं और कंटेंट तो बोलने कंटेंट है ही नहीं वो तो नौकर बनाने के लिए पढ़ाते हैं अभी आपने अभी समीक्षा हो रही है उनकी ठीक लेकिन वो नौकर बनाने के लिए जो भी पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने के कुछ तरीके हैं जिसमें लो कॉन्फिडेंट टीचर बच्चे आते हैं उनको भी कुछ भर देते हैं विश्वास तो वो सीख के आए तो उनके लिए भला हुआ प्रभावित करने नहीं गए तो पता लगा कि वो लोग प्रभावित हो गए वो यहाँ पर आए पाँच दिन रह गए वो कहीं नहीं आते भैया उनके यहाँ तो एंट्री बड़े मुश्किल है अभी स्कूल से एक फ़ोन आया है ना एक लॉरेंस स्कूल यहाँ पे पिछले साल वो आए थे अभी फिर फ़ोन आया भैया हमारे 170 बच्चे है ना वो रखा उधर मोबाइल वो हमको सैटरडे को आप आने को दो है ना अब ये क्या होगा वो आएँगे एक हम तो हाँ कर देंगे अब ये ये बच्चे जो हैं वो एक बच्चों को बिठा के यहाँ समझाएँगे तो उनका टूर सार्थक हो जाएगा वो टीचर ऐसे बैठी रहती है पिछले बार आए थे वो है ना कि यार क्या बच्चे बात करते हैं कैसे कर लेते हैं ये सब हम कुछ भी नहीं बोलने वाले हम चुपचाप बैठने वाले बच्चे बताएँगे उनको ये ज्ञान विवेक विज्ञान की अब ये जो टूर हो रहा है ये सब मीनिंगफुल है ठीक हमने तो लॉरेंस स्कूल को प्रभावित करने के काम नहीं किया वो अपने आप ही आया पिछले साल कहीं से घूमते घाम कहीं पता चला प्रकाशित होते नहीं कोई चीज़ है ना अब वो अगर हम लॉरेंस स्कूल में प्रभावित करने जाते तो क्या करते या तो गिड़गिड़ाना पड़ता या कोई जलवा दिखाना पड़ता ये दोनों ही तो अमानवित है गिड़गिड़ाना और जलवा दिखाना दोनों ही अपना अपना काम करो यार जो अपना काम करोगे उससे जो होना होगा वो अपने आप ही होता रहता है इससे जुड़ गया इस प्रकार से ये सारा का सारा अध्ययन करने की चीज है तो मानव परंपरा में ये दूरगमन दूरदर्शन दूर, दूर श्रवण दूर रह गए रहना ही है का के लिए केवल और केवल शिक्षा के लिए पेट भरने के लिए थोड़ी पेट इतना सा यार इतू सा किसी भी जगह पर रह है ना कुछ सौ दो सौ ग्राम खाकर आप है ना दिन भर में आराम से उसके चार सौ गुना दो सौ गुना सौ गुना आप उत्पादन कर सकते हो इतना क्षमता मानव शरीर में रखा हुआ है किसी भी जानवर को देखोगे तो जो उसका आहार है उससे कम उत्पादन क्षमता है देखिए मानव के शरीर में विकास का क्या मतलब होता है है ना मानव का शरीर विकसित इसीलिए कह रहे हैं कि वो जितना खाता है उससे अधिक उत्पादन क्षमता शरीर में आप में नहीं है आपको खाली निर्णय करना है आप निर्णय करोगे कर देते हैं क्योंकि मन इसमें जुड़ गया ना तो ताकत बढ़ा हुआ है जीवों के शरीर में नहीं है तो दिस इज द डिफरेंस जानवर कुछ भी कहा कि उत्पादन थोड़ी कर पाते उत्पादन जैसी कोई परिभाषा ही नहीं है उसमें जो वो करता है वो ठीक ही आहार विधि से ही वो व्यवस्था भागीदार है हम आहार विधि से नहीं हो सकते ठीक होगी बात यहाँ बात पूरी हो गई आप मुद्दा तो नहीं बचा उसमें नेक्स्ट लें कुछ मूल्यांकन दोष से मुक्ति इसको बहुत थोड़ा सा समझ लेते हैं वो छोटा सा मुद्दा है फिर बड़े मुद्दे को ले लेंगे मूल्यांकन दोष में मुक्ति का ये मतलब निकल के आता है कि उसका प्रमाण है आचरण आपने यदि अपना कोई मूल्यांकन कर लिया और हो सकता उसमें दोष हो गया इसके लाने के बाद भी किसने पूछा था ये हम्म तो हमने मूल्यांकन दोष हो गया तो उसका मतलब आचरण में प्रमाणित नहीं हो पाते तो आचरण में प्रमाणित होना ही उसका चेकिंग है हाँ मान लीजिए स्केल भी आ गया स्केल भीहीन तो अवमूल्यन अधिमूल्यन नहीं कर रहे थे स्केल के साथ भी है चलते समय भी कुछ ही थोड़ा बहुत हो गया अभ्यास पुराना बना हुआ है तो उसका मतलब है कि जो कुछ समझकर जो कुछ निर्णय किए थे वो करने गए तो वैसा हम नहीं कर पाए आचरण में पता चल गया कि ये मूल्यांकन दोष है आचरण में प्रमाणित नहीं होता तो नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर हम ये मान लें कि ये तो होता ही नहीं, नहीं। इसका फिर रिवर साइकिल लगाए कि कहाँ चुकूगी कहाँ चुक हो फिर से करने जाएंगे फिर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कहाँ चुक इस प्रकार से एक साइकिल बनता रहता है और उस साइकिल में इसको जब तक हम ध्यान देते रहते हैं है ना हम चाहते हैं वही तो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो समझे हैं अभी और समझने की ज़रूरत है या समझ गए हैं क्योंकि देखिए क्या हो रहा है इसमें है ना मिटाया है नहीं कहीं, कहीं इसको मिटा देते हैं अभी इनका कोई ज़रूरत नहीं है आदर्शवाद का बहुत सिंपल सा साइकिल है आप कुछ चाहते हो हाँ या ना अभी वो पता नहीं चलता क्या चाह रहे क्या है उसके आधार पर उसके लिए कुछ चीज़ों को समझते हो उसके आधार पर समझ के आधार पर कोई आपका योजना बनता है योजना के साथ आप कार्यक्रम बनाते हो कार्यक्रम के आधार पर आप कोई कंडक्ट को कंडक्ट मैनेज करते हो पहचानते हो और भागीदारी करते हो कंडक्ट के बिना कोई भागीदारी नहीं होगी है ना और उसके आधार पर फल परिणाम तक पहुँचते हैं अब इसमें क्या चीज़ का चेक बना चाहते हैं लेकिन क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आया तो समझे क्या तो इसका चेक यहीं बन गया कुछ समझ में आया कि नहीं आ गया समझने के आधार पर एक योजना बनाते हो मैं ऐसा ऐसा करूँगा वैसा से करूँगा नेचुरल है तो ये योजना के साथ कोई कार्यक्रम बन जाता है ठीक है भाई तार ये कार्यक्रम के साथ अब कोई कंडक्ट और कोई भागीदारी की बात बनती है अगर मान लीजिए कार्यक्रम तो बन गया लेकिन कंडक्ट ही समझ में नहीं आया तो अभी और ध्यान देना पड़ेगा किस पर कार्यक्रम में ही कार्यक्रम में ध्यान देने का मतलब है कि योजना का भी ध्यान देना पड़ेगा इस प्रकार से हम भा कंडक्ट और भागीदारी तक पहुँचे तो फल परिणाम फल परिणाम अगर इससे मैच नहीं कर रहा है या इससे मैच नहीं किया हमारी चाहत और हमारे समझ से मैच नहीं किया तो हम कहाँ करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन शायद हो सकता है हमारी भागीदारी में गलती होगी कंडक्ट में गलती होगी कंडक्ट और भागीदारी में गलती होने का मतलब क्या निकला कि हम कार्यक्रम को ठीक से नहीं पहचान पाए उसका मतलब क्या निकला कि योजना में गलती होगी उसका मतलब क्या हुआ कि समझ में कहीं कमी रहेगी चाहत में कमी नहीं है लेकिन समझ में कमी है है ना तो कुल मिलाकर यहाँ पर जाकर उस पर प्रश्न लग गया और अधिक समझने गए फिर से लगा फिर से हो जाएगा इस विधि से ये जब तक आचरण में हम प्रमाणित नहीं हो जाते हैं समाधान समृद्धि के रूप में तब तक ये मूल्यांकन दोष बना ही रहता है ये मूल्यांकन दोष बना ही रहता है स yes, सर वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि हमारा आप कोई दोष नहीं मूल्यांकन दोष नहीं तब तक अधिम मूल्य अवमूल्यन बना ही रहता है तो इसको अगर हम ठीक से समझेंगे तो दूसरों के लिए हम एक अवसर को बना कर रख पा रहे हैं इसमें कि जब तक आदमी प्रमाणित नहीं हो तब तक उसमें अधिम मूल्य अवमूल्यन का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कुछ होता रहता है आगे बात सर भाई इस विजय से ये हो गया इस विजय से ये नहीं कि मेरे में मूल्यांकन दोष रहना ही चाहिए मैं अगर जब तक प्रमाणित नहीं हुआ हूँ तब तक मेरे में भी मूल्यांकन में कोई दोष हो ही सकता है ठीक है ना मैं आपका मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा हो सकता है यदि मैं प्रमाणित नहीं हो तो।, तो मैं अपना भी नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा हो ही सकता है ठीक छोटी सी बात इसको थोड़ा समझ लेते हैं स्वयं में विश्वास आचरण व्यवस्था क्या है किस प्रकार से देखा जाए थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं फिर हमारा ये जो चल रहा था इसको पूरा कर लेंगे अभी क्या है एक बालक माँ के साथ संबंध में पिताजी के साथ संबंध में विश्वास अर्जन के लिए हाथ पांव मारता है माता पिता जो हैं वो अकेले तो है नहीं पूरी सिस्टम का एक भाग है सिस्टम यदि अन सिस्टम के नाम पर अव्यवस्था है तो एक बालक है ना जहाँ भी शरीर शुरू कर रहा है और पीछे देखेंगे तो जो भी अधूरी शिक्षा और व्यवस्था इनमें अगर कोई अधूरापन है तो बच्चे में विश्वास बढ़ता है या घटता है ना छोटा बच्चा को रहता है हम तो आराम से रह सकते हैं मज़े से जिएंगे ना बारह तेरह चौदह साल में उसको समझ में आने लगता है कि इतना आराम नहीं है बहुत संघर्ष है ऐसे संघर्ष में धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास घटता जाता है फिर विश्वास को बनाने के लिए डिग्री विश्वास को बनाने के लिए तो डिग्री थी फिर ज्ञान के लिए कौन डिग्री लेने गए कैसे इस दुनिया में इतने माया जाल में कैसे आप है ना जी पाएंगे है ना उसके लिए डिग्री नौकरी पद पैसा इनके सारे हम खड़े होते हैं तो इस विधि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था का स्वयं में विश्वास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है अब अब चूंकि किसी में एक में विश्वास नहीं है इसीलिए व्यवस्था में भी कमी है अब ये ये, ये लूप है पूरा ये लूप चले जा रहा है हजारों साल चले जा रहा है इसी में से एक आदमी को क्या निकल गया है अनुसंधान हो गया अनुसंधान का मतलब ये है जो पहले नहीं था वो कुछ घटित हो गया वो एक आदमी इसमें से पहले निकला निकलने के बाद उसको कोई स्वयं में विश्वास आया वो स्वयं में विश्वास बना तो उसके आधार पर एक आचरण को रखा वो आचरण एक प्रकार की व्यवस्था को बताया इस प्रकार से चला तो अब ये वापस कॉम्प्लीमेंट्री होता जाता है सर्कल तो उतने का उतना ही है अगर ये देखेंगे तो ये मानवीय है तो बच्चे में स्वयं में विश्वास आसानी से होने वाला है लेकिन आपके तो शिक्षा का समय निकल गया तो आप क्या करेंगे तो आप तो यही करेंगे कि पुनः इसको समझकर ही हमारे में विश्वास है ना तो एजुकेशन को मतलब जो कुछ कहा जा रहा है इसको समझकर विश्वास और जो कुछ भी व्यवस्था आपके सामने खड़ी हो रही है इसको भी समझकर विश्वास ये दोनों को समझने से योगफल में क्या हुआ आप समझ गए पूरा ऐसा तो होता नहीं है इसके साथ आप अध्ययन करके विश्वास और आगे जोड़ेंगे तो अभ्यास पूर्वक विश्वास तो अध्ययन और अभ्यास पूर्वक ही विश्वास को पाया जा सकता है जो शिक्षा यहाँ पर बताई जा रही है उसको समझने के लिए आपको आचरण चाहिए कहीं पर भी बताई जा रही होगी ये शिक्षा तो बताते होंगे अच्छी बात है जहाँ पर भी शिक्षा के साथ आचरण मिल जाएगा वहाँ समझ में आएगा है ना और आगे के लिए हम काम कर ही रहे हैं सभी लोग कर रहे होंगे तो अध्ययन और अभ्यास विधि से हम विश्वास को पहचान सकते हैं वैराग्य का अभ्यास वो तो भक्ति वही ना वैराग्य और अभ्यास का मतलब हुआ कि भक्ति विरक्ति कुल मिला मॉडल निकल गया सदुपयोग तो वैराग्य की तरफ चलना है तो वैराग्य में रहते हुए मतलब संसार में मरने लगाते हुए ईश्वर की तरफ जाने का अभ्यास उसी को अपन दूसरी भाषा में कह रहे भक्ति विरक्ति ईश्वर की ओर भक्ति और संसार से विरक्ति तो ईश्वर के प्रति अभ्यास ना अब ये अब अब अभ्यास क्या है यहां पर क्या अभ्यास है वो भी समझ लेते हैं इसी मुद्दे पर, इस पर लेते हैं उसको। तीन तरह के अभ्यास की बात यहाँ कही गई अध्ययन क्या है वो एक परसेंट जो काम हुआ अध्ययन है कि कुल करना क्या बताओ भैया वो एक परसेंट ही है क्या नहीं करूं उनयानवे परसेंट सही में एक अनेक तो अनेकता तो गलती नाइन्टी 99 परसेंट टाइम उसमें निकलता तो क्या अभ्यास की बात हो रही है? उसको समझते हैं उसके पहले छोटी सी बात समझ लें कि जिस प्रकार से अगर अब इसी में से एक रास्ता निकल के आता है कि एक आदमी को कोई बात समझ में ही वो उसमें स्वयं में विश्वास आया उसने एक प्रकार का आचरण को व्यक्त किया और भी कई लोगों को इस प्रकार से समझ तो आप वो एक जो मॉडल खड़ा करते जाते उसमें देखेंगे तो हर दिन हर दिन हर दिन बच्चों में और अधिक अधिक विश्वास है आपको जिस प्रकार से विश्वास अर्जन के लिए जितनी दिक्कत हो रही है उतनी यहाँ पर रहने वाले बच्चे को नहीं हो रही है सहज रूप से होने की बात है डाउन द लाइन जो भी हम समय माने उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें इतनी नेचुरल इतना आसान जिस प्रकार से विश्वास की यात्रा शुरू करके अविश्वास में हम नेचुरली से घुस गए प्राकृतिक विधि से चले गए ना क्योंकि ऐसा कुछ था उसी प्रकार से विश्वास की यात्रा शुरू करके हम विश्वास से भरना एक सहज घटना घटने वाली इसमें कुछ ऐसा बहुत अलग से और ऐसा नहीं है तो वो शिक्षा व्यवस्था अब शिक्षा व्यवस्था आपको तो मिली नहीं तब हम क्या कह रहे हैं कि अब इस दर्शन के आधार पर हमको कुछ समझ में आ रहा है उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मॉडल पे हम काम करते हैं तो समझने को भी प्रमाणित करने का कार्यक्रम बनता है उससे अपने में विश्वास आता है समझने से विश्वास समझ जीने से पुनः विश्वास लिखो तो और कहाँ शुरू करते हैं है ना किसी के समझे हुए पर उसके जीने को देखना वहां से लिख लो कोई एक व्यक्ति समझा हुआ और जीता हुआ दिखा तो विश्वास वहां से शुरू हुआ कोई व्यक्ति के समझे और जीने में एक रूपता देखने से विश्वास समझने और जीने में एक रूपता से विश्वास व्यक्ति के समझे और जीने में एक रूपता से विश्वास है ना <coughs> उसको समझने से अपने में विश्वास उसको समझने से अपने में विश्वास उसको समझने से अपने में विश्वास समझकर जीने में पुनः विश्वास ये पूरा लूप हो गया ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता आपको यदि कोई अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता ही नहीं है यदि आपको आप आपको दिखता नहीं कि वो समझा हुआ है और समझा हुआ है लेकिन वो जीता नहीं है उसमें तो बहुत सारे आपको आपको दिक्कतें हैं तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं बनेगा सीधी सीधी बातें नेचुरल बात है अब इतना ही ध्यान दिला सकते हैं कि यदि कोई दिख जाए तो भैया आप ही कोशिश करना कोई समझ गया लेकिन आपको आचरण नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वेरीफाई करें ठीक है, है ना बात तो समझ कर जीने से विश्वास परफेक्ट एंड तो, परफेक्शन तो अभी परिभाषा है बिल्कुल ठीक बात है आपको हमेशा सो वाला भी अपने से थोड़ा अधिक दिखता है जो चीज़ पाँचवीं पास को बी किया हुआ आदमी को समझ में आता है क्या उसको ये समझना थोड़ा सा कुछ जानता है यार ये थोड़ा से जानता है तो हमेशा अपने से श्रेष्ठ की पहचान होना श्रेष्ठता की परिभाषा हंड्रेड परसेंट इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है। और इसके अर्थ में ये देखने का तरीका बदल गया जब तक ये कोई पूरा नहीं मिलेगा तब तो तक तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं ये भी मान लो प्रैक्टिक टेक्निकल अगर बात करेंगे तो वही है लेकिन आपको तो आपसे अधिक चाहिए ना वहाँ पे पहुँच के फिर देखेंगे जैसे मान लीजिए कई लोग एक दो लोग हमारे मित्र हमारे साथ काम करने लगे बोले किसी ने बोला कि मैं आपके साथ काम करा और एक जगह मेरे को ऐसा दिख गया कि आप तो मेरे से कम समझे हुए तो मैं ऐसे जगह जा कर लगे अभी क्यों कर रहे काम अभी तो लग रहा है ना कि मैं ज़्यादा समझाऊँ बोले हाँ कल को ऐसा लगा तो कल को ऐसा लग मतलब आप मेरे बराबर समझदार हो गए आप मेरे से आगे निकल जाओगे तो मैं आपसे समझ लूँगा मेरे को भी तो सहयोग कर देना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या है जी जी तो से से हाँ अब वो अध्ययन के मुद्दे क्योंकि अध्ययन की वस्तु कहां से बनेगी अध्ययन की वस्तु कहां से लाएंगे तारकेश महादेव छह महीने करो चाहे साल भर करो चाहे दस साल करो अध्ययन का वस्तु माना भी है किताब नहीं है ये समझ लेना अध्ययन का वस्तु कहां से बना एक समझावा वैसा के वैसा जीता हुआ ये अध्ययन का वस्तु है इसी को बोला जागृति उसका समझा जीना अगर बराबर नहीं है तो हमारे सामने कोई अध्ययन का वस्तु बनता नहीं है क्योंकि प्रकृति में प्रकृति का अध्ययन हम करते हैं और प्रकृति में व्यापक का अध्ययन नहीं करते व्यापक में अनुभव होता है प्रकृति का अध्ययन होता है पीछे लिखा था अपने ये बात तो मानव प्रकृति में देखेंगे तो चार अवस्थाएं सबसे विकसित अवस्था का अध्ययन कर लो उसमें बड़े में छोटा समाय रहता है तो प्रकृति को समझने का मतलब भी इतना ही है कि एक समझदार आदमी को समझना उससे कम में समझ में आता नहीं है तो समझावा और जीना वाला जो व्यक्ति समझना बराबर जीना हो गया तो वो अध्ययन का वस्तु बनानी तो वस्तु ही नहीं गायब है किसको किसका अध्ययन करोगे तो अध्ययन का वस्तु समझावा हुआ व्यक्ति अगर ये बराबर दिखा तो हमको कुछ समझ में आया पेला घाट पार्क ही अगर हमको बराबर नहीं दिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ ठीक फिर ये समझकर हम जीने गए हम भी वैसे समझ के जी पाए तो फिर से विश्वास हुआ तो समझना जीना बराबर कुल विश्वास अब दो आदमी को भी इसे देख लो चाहे एक आदमी में देख लो तो सारे विश्वास का मतलब समझना और जीना समझना जीना बराबर हो गया बराबर विश्वास प्रमाणित हो गया ये हो गया अध्ययन का मुद्दा अध्ययन का वस्तु किताब में नहीं है सारी किताब पढ़ा दो अध्ययन हो जाता है ऐसा गप है है ना अध्ययन का वस्तु मानव है और किताब उसमें सहयोगी है किताब हमेशा किताब पे ताकत नहीं मानव को अध्ययन करा दे किताब का ताकत नहीं मानव को अध्ययन करा दे और जिस किताब को आप पढ़ोगे उसको यदि कोई जानता नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगी वो वो अपना कुछ मीनिंग लगा के बता देगा आपको है ना या आप अपना कुछ मीनिंग लगा लोगे है ना एक, एक मेरे घर में किताब रखी थी बहुत साल पहले अभी पता नहीं है कि नहीं उसको हम वो अल्फाबेट तो हिंदी के हैं लेकिन उसको हम हमारे में से कोई नहीं जानता किताब क्या कर ले वे अब? क्या कर ले किताब बताओ क्योंकि किताब पदार्थ अवस्था है किताब क्या है उसमें पन्ने होते हैं और कुछ शाही होती है पन्नों की औकात नहीं आपको समझदार बना दे शाही की ओकात नहीं आपको समझदार बना दे वस्तु रूप में दो ही चीज़ें उसके अंदर जड़ है वो जड़ की चाहे वो रामायण हो महाभारत हो संविधान हो चाहे बाबा जी के लिखे हुए मानव व्यवहार दर्शन हो इसमें कोई अंतर नहीं है ये सब हमारे लिए एसेसरीज हैं है ना ये सब एसेसरीज हैं समझना तो जागृत मानव के साथ है इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ तो लोग बोलते हैं कि शायद मैं अपने को प्रमोट कराने के लिए, के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं है अपना सेल्फ प्रमोशन कोई प्रोग्राम नहीं हम इतने कह रहे हैं कि हमको तो मिल गया था तो हमारी कहानी आगे बढ़ी ये आपको बता दे रहे खरी आपको मिल जाएगा तो आपकी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं तो सब ये यथावत रहने वाली बात कुछ इसमें होने वाला नहीं इसमें से ऐसा नहीं कि आप सोच सोच के कहीं आगे निकल जाओ ये मत सोचना इसमें आपको जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल बुद्धि है ना वो कुछ काम करता है वो बिल्कुल काम नहीं करता है इसमें वो तो उल्टा लेके जाता है आपको <coughs> ये भी समझ लो साढ़े चार क्रिया में जो विश्लेषण क्रिया है वो तर्क है हाँ जी आराम से आराम से कोई जल्दी नहीं तो स्पीकर भी बंद है अभी आपके ये सब जो हमको समझ में आए तो अध्ययन की वस्तु अध्ययन की वस्तु समझना बराबर जीने के योगफल में है अध्ययन की वस्तु तर्क नहीं है अध्ययन की वस्तु पुस्तक नहीं है अध्ययन समझना बराबर जीने के योगफल में है और पुस्तक और तर्क दोनों ही सहयोगी हो सकते हैं प्रोवाइडेड हम उनका सहयोग ले पाए सहयोग नहीं लेना सीखेंगे तो नहीं ले पाएंगे ठीक है ना ये समझ ली तो हम किताब पढ़ने को मना करते रहे ऐसा नहीं लेकिन उसका उसका उपयोग क्या हो तो समझ में आए जैसे हमारे यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को कोई किताब हाथ में नहीं देते ज़रूरत भी नहीं है पूरा दुकान किताबों का भरा पड़ा है अबेंडेंस में उनकी उनकी ज़रूरत से वो चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो किताबों को रेफर करके कैसे अपनी जानकारी निकालनी हो निकाल लाते हैं खटाघट खटाघट खटा घट खटा खटा निकालते हैं तो मानव अगर उनकी आवश्यकता क्या है इसको पहचानना ये मुद्दा हो गया और दुनिया ने इतना बढ़िया काम करके रखा है हमको दोबारा करने की ज़रूरत क्या है, है न फिर किताब बनाओ हम नहीं कोई किताब बनाते हम किताब बनाने का मतलब ये होगा कि सब किताबें झूठी हैं ऐसा साबित करने के लिए बनाएंगे ना पढ़ाने के लिए बच्चों को बच्चों में एक उम्र में आकर वाकई में समाधानित होने के लिए क्या और जानकारी की जरूरत है इसको वो अपनी आवश्यकता को पहचाने और ये माना जाती है मैंने अब तक उसमें क्या काम करके रखा है उसको उसमें से अच्छे छांटने की दृष्टि हम पैदा करते थे खाली उसको ठीक ठीक पहचानने की दृष्टि आ गई तो वो खुद ही ढूंढ ढाढ़ के निकाल लाते अब कितना सरल हो गया कितना सरल हो गया इसका नाम है यूनिवर्सल फ्रेमवर्क इसका नाम है यूनिवर्सल कि यूनिवर्स में जो कुछ भी अभी तक माना जाता ने काम किया उसको भी सम्मान दे पाएँ अभी मैथमेटिक्स पढ़ना है बच्चों को मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी मैथमेटिक्स की क्या जरूरत पड़ती है ये इसकी महत्ता हम उसको समझा सकते हैं ज़िंदगी गणित पहले समझा दो किसका गणित तो जिंदगी गणित तो पकड़ में आ गया तो अब अंक गणित तो और बीज गणित को जरूरत पड़ने पे समझ लेगा उसके लिए तो उनको पता है कि टेक्निक कैसे पढ़ना है आजकल सारे टूल ऐसे आ गए हैं कि वो पढ़ा देते हैं लेसन सब आ गया इस प्रकार के आपको जरूरत ही नहीं है अभी ये देखिए सब प्रोग्राम ये लोग यूज़ करते कहीं भी ट्रेनिंग लेके नहीं आए जितना सिस्टम कल आप चल रहा था आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं लेकिन इतने को भी सीखने के लिए साल साल भर के कोर्स है कोई डिवाइस लाते हैं लगाते हैं ना कौन सी डिवाइस लानी कहाँ से लगानी क्या करना है ना हो है ना दे आर डूइंग एवरीथिंग थ्रू देअर नीड तो नीड के साथ वो सर्चिंग कैसे होती है दुनिया में कैसे खोज करेंगे ढूंढेंगे ढांडेंगे उसी के अब सूचना का भंडार रखे हुआ है काय को बच्चे को ओवरलोड करके रखना उसको फ्री करके रखो उसको पता लग जाए कि कैसे सूचना को ग्रहण किया जाता है जब जरूरत पड़ेगी जितनी जैसी आज उसको पानी के बारे में कुछ बताना है मान लो बच्चों को तो वो भी एक आवश्यकता है तो बच्चों को बताना है तो एक आवश्यकता बनी तो ढूंढ लेता है पानी को अपने घर में मैनेज करना है तो ढूंढ लेते हैं, है ना इस प्रकार से हम दोनों तरीके से अपने जीने के लिए भी और बताने के लिए भी उसको कर सकते हैं तो समझना जीना ये दोनों को बराबर देखना ये अध्ययन का कोई एक समझा हुआ जीता हुआ आदमी ही अध्ययन की वस्तु है अब आ गया अभ्यास हाँ माइक ले लीजिए माइक है है है हाँ लॉन्ग प्रेस छोड़ एक मिनट कर रहे हैं वो कहीं से ऑन होता होगा कोई स्विच रह गया शायद हाँ हेलो हाँ जी तो भैया कुछ समय पहले तक मुझे भी ये बहुत भारी भरकम लग रहा था इतना सारा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, लेकिन अभी वो जो जो पुराना सूत्र सही फिट होता लगता है है कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े हो ठीक तो ये ये समझकर जीना है, से वही बात बिल्कुल ठीक बात सिंपल है भाई जब अस्तित्व शिक्षा और सिंपल हो नहीं एजुकेशन से अधिक खुशहाली का कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है नथिंग इज जॉयफुल मोर देन द एजुकेशन और सोचिए हमने इस एजुकेशन के कार्यक्रम को कितना बोझील कितना संकटग्रस्त, कितना दबाव कितना रोना गाना पीड़ा उसका बनाकर रखा है अब लोग लगते हैं क्योंकि इससे भी ज्यादा कठिन में लगने का अभ्यास है लोगों को अरे ये इससे अधिक खुशहाली नहीं कोई कोई चीज को समझना समझाना से अधिक मानव जाति में यदि कोई खुशी होती हो तो मुझे बता देना क्योंकि ये व्यवहार है शिक्षा व्यवहार है और मानव का पूरी समझदारी का प्रमाण है ना व्यवहार में है और व्यवहार से अधिक कुछ भी सुखद दुनिया में नहीं है जैसे तो कल कहा ना व्यवहार करने की हम लायक नहीं हो पाए उसका मतलब विचार नहीं बना तो नहीं कर पा रहे तो ये एक, एक सीधा सीधा इंडिकेशन है कि यदि इस, ये, ये अगर उत्साह नहीं घटित हो रहा है खुशहाली नहीं बन रही तो इसका मतलब एजुकेशन तो नहीं हो रहा है है ना वो एजुकेशन तो नहीं आप और हम साथ बैठे हैं और अगर खुशहाली को बनाकर रखें और मेंटेन करते चले जाए तो आप समझ लो एजुकेशन हो रहा है दूसरा इंडिकेशन दे रहा मैं आपको मनोरंजन विधि से भी चुटकुले सुना सुना के भी पाँच दिन तक इस प्रकार से एंटरटेन नहीं कर सकता बोर हो जाएंगे आप तो आप तो अमिताभ बच्चन से बोर रहे थे तो मैं कौन सी चीज़ लता मंगेशकर से बोर हो जाएंगे जी तीन घंटे के प्रोग्राम के बाद उन्हें बहुत हो गया तो ये समझ लो कि मानव परंपरा में व्यवहार का जो वैल्यू है वो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है आप आप देखो आपके सारे भाव बच्चे को लेकर क्या होते हैं या जो कुछ मेरे को समझ में आया सब उसको समझा दो और आप समझाने जाते हो सुनते ही नहीं हो गया कहानी खत्म उसके अनुसार विचार ही नहीं है विचार क्या चीज है मानव क्या चीज है यही समझ में नहीं आया विचार विचार हम बोल रहे हैं वो क्या मतलब है उसका मानव का अध्ययन नहीं हुआ मानव के बारे में हम ठीक से जानते नहीं हैं जोरदार जोरदार पहला सिलेबस एक समझा हुआ और जीता हुआ ढूंढो तो वो आप ढूंढो आपका एक प्रॉब्लम दूसरा सिलेबस अब शुरू होता है इसके बाद कहानी शुरू होती चलना यहां से शुरू होता है अभ्यास क्या अभ्यास होता है अब दो चीजें एक सहस्थिति विधि से कहा जा रहा है मतलब ये जो समझा गया है एक आदमी है ना उसका कोई विचार है किसका विचार है ये कोई ए का ठीक जैसे मैं अपने बात करूं तो ए नागराज जी का एक विचार है और एक मेरा विचार है अजय दायमा मतलब मैं मानव को क्या मानता हूं वो मानव को क्या मानता है कुल मतलब इतना ही है इसका है इससे अधिक कुछ नहीं आप समझ रहे हैं ये कोई ये कोई बोल तो ऐसा फैल सिस्टम ऐसा नहीं मानव का अध्ययन अस्तित्व मूलक विधि से मानव केन्द्रित चिंतन तो वो सारा सार मानव तक पहुंचने के बाद वो उसका मतलब व्यवहार में प्रमाणित हो जाए क्या दूसरे मानव के साथ निप जाए कुल मामला इतना है अब ये क्या हुआ कि ये जो विचार है और मेरा जो विचार है इसमें अंतर है रहेगा कि नहीं रहेगा अगर मैं अध्ययन करने चला अभ्यास के काल में ये अंतर अंतर रहेगा ये अभ्यास पूरा हो गया का मतलब अंतर खत्म हो गया अब मेरे पास दो च्वाइस है वाट आई कैन डू मतलब एक ना नागरा जी जो जिस प्रकार से मानव को देख रहे हैं समझ रहे हैं, वो एक स्केल है और मेरा मैं कहीं खड़ा हूँ एक मेरा स्केल है नाव आई कैन डू कर्म स्वतंत्र मानव है ना वो कितने बोलते रहे मैं बाजू में बैठा रहा मेरे पास दो च्वाइस है एक तो यार मैं कम पढ़ रहा तो इस स्केल को खींच के नीचे ले Which we are इंटेलिजेंसी ये जो तर्क है ना जिसको हम दौड़ाते रहते हैं ये तर्क अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा वो क्या कर दे रहा है अगर उसी को हम बुद्धि मान लेते हो तो आप, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ है ना आपको उठ के वहां आने की जगह आप क्या कर दे रहे हो यू आर पुलिंग डाउन द स्केल बार को आप नीचे लेके आ रहे हो आप अब सोचिए अब उसका आपको लगा हो गया अपना तो बाबा जी कह रहे हैं लेकिन देखो होता तो ऐसे नहीं है होता तो ऐसे ही है और यार मैं इससे ऐसा कर दूंगा अब कर दूंगा वो कर दूंगा तू कर दूंगा ये कर दूंगा तो हम उसको नीचे ले आ रहे नाम दे रहे परिस्थिति आज की स्थिति मानव जाति की ये है वो अब नाम भाषा कुछ भी दो एक्चुअली तो आपने उसको खींच के नीचे ले आए तो अभ्यास ही नहीं हुआ पहचान बेकार ही हो गया पहचानना बेकार हो गया तो क्या करना है इस सस्तित्वी विचार के अनुसार मैं क्यों नहीं सोचने लगता जाता हूं मेरे को उसके अनुसार सोचना है हर चीजों को कैसे कहा जा रहा है मानव के बारे में क्या कहा जा रहा है प्रकृति के बारे में क्या कहा जा रहा है सामान के बारे में क्या कहा जा रहा है उन सारे मुद्दों पर अब मैं संस्तित्ववादी नजरिए से सोचना शुरू करता हूँ उसका अभ्यास करना पड़ता है भाई इस विधि से नहीं सोचना है इस विधि से सोचना है अब इसमें कई बार हमको लगता है कि हम ही हम तो वैसे ही सोच रहे हैं अब यहां पर गाइडेंस लग जाता है साथ में जब चलते हैं साथ में प्रोग्राम बनते हैं काम होते हैं तो फिर गाइडेंस आता है कि भाई देखो डॉक्टर साहब आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ गलती हो रही है इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए है ना हमारे भाई लोग मिलते हैं एक एक मिनट के लिए बहनें मिलती हैं दिन भर में एक दो मिनट के लिए उसी में ये सब शेयरिंग हो खटाखट कि ये ऐसा नहीं इसको ऐसे देखो ठीक उनको लगता है कि ये तो थोड़ी चूक हो रही थी भाई कई बार हमको भी पकड़ में नहीं आता कि क्या वो देख रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं तो थोड़ा समय होता है बीच में ऐसे हमने अब नागराज जी के साथ भी बाबा जी के साथ ऐसे बैठ के किया ना वो बोले ऐसा नहीं देखो ऐसा देखना सीखो ठीक है भाई जो डाउनलोडिंग यहां शुरू हो रही है। ये तो इन्फॉर्मेशन आएगी और निकल जाएगी यार और ये सारी किताब में कुछ भी नहीं है ना छोटी सी बात लिखी जा रही है एक माना के बारे में लिखा गया इससे अधिक कुछ नहीं और बहुत सारी मैंने फिर हमारे लिए किताबें बहुत काम करती है मेरे लिए बहुत काम की है मैं उसको वेरीफाई कर पाता हूं अभी कि ये, मैं, मैं अगर ऐसा देख पा रहा हूं तो ऐसे ही है या नहीं है पहले अध्ययन करने के लिए फिर बाबा जी के साथ अभ्यास है ना देखने का प्रयास जितना भी समय मिला जो भी मिला जो छोटी मोटी बुद्धि थी फिर उसके बाद में अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर, देख रहे कभी पन्ने पलटते तो लगता है हाँ यार ये तो ये तो अपन कर रहे हैं तो बढ़िया लगे है ना तो ये अपने को समझ में आ जाए तो वो हेल्प करती है इसको बोलते हैं विचार अभ्यास क्या अभ्यास दूसरा ठीक इसी प्रकार से व्यवहार का दो दो धारा है नागरिक का व्यवहार और हम मेरा व्यवहार अब इसमें अंतर है तो ये जो अंतर है ये दिखना चाहिए अंतर दिखा तो इस अंतर को भी मिटाना है वो तो जागृत मानव हुआ है वो तो ऐसा व्यवहार करते हैं हम थोड़ी कर सकते हैं तो हम क्या लाइसेंस मिल के हम गलती करने का हमको एन तेन, तेन पेन कितने भी कारणों से है ना आप स्वनारी में जीना है कि नहीं जीना है स्वधर्न में जीना है कि नहीं जीना है इसको तय करो एक अनुभव संपन्न व्यक्ति तो अनुभव के आधार पर कह रहा है तो क्या हमको लाइसेंस मिल गया क्या हमको अनुभव नहीं हो तो आप स्व की जगह पर नारी में जिएंगे स्वधर्ण की जगह पर धर्म में जियेंगे ये थोड़ी नहीं चलने वाले ये सब व्यवहार के मुद्दे हैं भाई तो हमको इसमें जीना ही है इसमें हमको जीना है भैया अनुभव हुआ नहीं हुआ हमको समझ में आए तो इस व्यवहार को स्केल के ऊपर उठाना इसका नाम है व्यवहार अभ्यास ठीक है अभ्यास काल में नहीं होगा जब मैं अभ्यास कर रहा हो तो नहीं होगा मैं अपने अपने बारे में बता रहा हूं अगर ऐसा अभ्यास अंतर होगा चलो इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा चार्ट ठीक बना देते हैं आप अपने लिए लिखोगे ना कुछ यहां अब आप बोलो कि मैं नागराजी के पास अध्ययन कर रहा हूं ऐसा तो नहीं है ना कि छद्म रूप में नागराजी यहाँ विद्वान है ऐसा तो कुछ बात नहीं कही जा रही नागराजी तो यहाँ नहीं है तो नहीं है आप क्या कर सकते हैं जो है सच्चाई हो उतनी थोड़ा सा इसको चार्ट बना देते अनुभव रूप में समाये हुए हैं किताब में अपने विचार में सब में अनुभव का विचार विचार के आधार पर व्यवहार और व्यवहार के आधार पर कार्य अभ्यास क्या चीज़ उसको समझ रहे हैं तो ये चार्ट मैं अपने लिए बना रहा हूँ अध्ययन काल अभ्यास काल का ये हो गया ये नागराज जी अब मैं सोचता हूँ मेरे को सीधे अनुभव हो जाए डे इज नो वे लाइक दैट कि हमको सीधा अनुभव हो जाए क्योंकि उनके जैसा अनुभव हो जाएगा तो हम सब कर लेंगे है ना तो ये तो होता नहीं है एक मानव में अनुभव का शेयरिंग विचार के थ्रू होता है ऐसा नहीं कि विचार में नहीं आता विचार बनता ही तब जब अनुभव है अस्तित्व में अस्तित्व को सहस्तित्व रूप में समझ पाना अनुभव करने को कह रहे हैं अनुभव जब तक अस्तित्व जैसा है वैसा नहीं देखा गया तो मानव में किसी भी मानव में के आत्मा में अनुभव नाम की चीज घटेगा ऐसा नहीं है आत्मा में अनुभव नाम की चीज नहीं घट रहा है घटेगा नहीं हो तो।, तो ये समझ में आना की अगर घटेगा तो विचार में व्यक्त होगा विचार पूर्ण होगा और नहीं घटा तो आधा अधूरा विचार होगा तो विचार पूर्ण है नहीं है तो उसको विचार नहीं बोल सकते 99.99 भी होने पर नहीं है तो अभ्यास क्या कर रहे हैं तो ये जो अनुभव मूलक विधि से बाबा जी जो कुछ किए करे बोले देखे लिखे पढ़े इसका एजुकेशन हो सकता है थ्रू एजुकेशन मेरे अंदर ये विचार बनता है अब इसमें कोई अंतर हो है अध्ययन काल में अभ्यास काल में है ना और कुछ ना कुछ अंतर तो भी हो गई क्योंकि अगर पूरा हो जाता मेरा तो मेरे को अनुभव हो जाता ठीक तो अब वो नाइन्टी 99 के रेशियो में कुछ चल रहा हो कुछ भी हो सकता है हम 99 बोल दो आप 59 बोल दो जो बोलना बोलो है ना जितना आप बोलना हो सब बोल ही सकते हैं लेकिन इतना तो समझ में आया कि आगे आगे बढ़ने का रास्ता क्या है इतना ही समझने की होती ना पहले तो आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया फिर आप आगे बढ़ते रहते हो तो मतलब मिनिमम लेवल पर भी कोई इसमें चलता रहता है तो कहने के बात ये हुई कि विचार के बराबर ये विचार हो जाए है ना मान लीजिए यहाँ अजय दायमा लिखता हूँ मैं हमेशा करता रहता हूँ ये एक्सरसाइज तो हमारे को उनका अनुभव थ्रू विचार पकड़ में आ रहा है विचार में एक भाषा है है न मानव क्या है मानव जाति क्या है उसका सुख क्या है इस सब के बारे में एक भाषा है एजुकेशन का मतलब ये है कि विचार विधि से एजुकेशन है तो हमको एक एजुकेशन का कार्यक्रम मिल गया ये होगा लेकिन हमारे पास एक और मामला है क्या चीज है कि इस विचार के आधार पर वो कैसा व्यवहार करते हैं ये भी हम देखे हुए रहते हैं ठीक और हमारे पास विचार पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा पूरा क्योंकि तो इस विचार में कमी होगी तो व्यवहार में कमी हो जाएगी अब दो जगह से चेक हो रहा है यहां से जो व्यवहार आ रहा है इसके भी समतुल्य व्यवहार और विचार के अनुसार व्यवहार ठीक अगर विचार कम पड़ेगा तो व्यवहार वो नहीं होगा तो ये व्यवहार उससे मिलेगा नहीं तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे फाइनल होंगे जो व्यवहार के नहीं मिल मैच करें इसका मतलब वो मुद्दों पर और विचार की अभी जरूरत है इस प्रकार से एकदम टाइट गाइडेड प्रोग्राम है कहीं भी इसमें गलती करने का कोई स्कोप नहीं है गलती नहीं हो रही अब है ना विचार व्यवहार पूरा नहीं पड़ते हुए भी गलती नहीं क्योंकि अब ये पूरा गाइडेंस में प्रोग्राम है अनुकरण विधि से इसमें गलती नहीं है अधिकार में ही कमी हो सकती है ठीक इस विधि से चले तो इस व्यवहार के आधार पर उनका कार्य है वो भी हमारे सामने हम इससे भी मिलाते हैं और इससे भी मिलाने की बात बनी अब मेरे साथ तो कोई काम ही नहीं करता है वो तो सहकारी है हम तो हमारे साथ तो कोई सहकारी नहीं है क्योंकि हम सहभागी नहीं हैं सहयोगी नहीं है और व्यवहार तो बहुत अच्छा हम समझ गए हैं और हम तो बहुत अच्छी बात करने लगे हैं विचार भी पूरा हो गया लेकिन आदमी हमारे साथ कोई नहीं रहता है इसका मतलब फिर से वो लफड़ा हो गया भाई कोई खिड़की उड़की बंद कर दीजिए क्योंकि डीजल की गंद आ रही है इसमें देखो कितने हम यहाँ पर इतनी सी दूर आए इंदौर से लेकिन एक छोटा सा भी इंजन चलता है तो पता लग जाता है और शहर में हमारे घर के नीचे आस पास कार दौड़ते रहते हमको पता ही नहीं चलता है।, है हाँ पूरे कैंपस में कहीं भी कोई कार चालू करता है उसका गंध पूरे में फैलता है ठीक है न बात तो इसको बराबर करने का हम कोई ये थोड़ी करेंगे हम ही को करना पड़ेगा इसको बराबर करने काम ये थोड़ी करेंगे हम ही करेंगे और ये चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम है इधर से भी चेक इधर से भी चेक टू वे चेकिंग फिर इधर मल्टीपल लेवल चेकिंग इसको बोल रहे हैं विचार अभ्यास अब मेरे मन में कुछ भी हो रहा हो आपको क्या पता चलेगा विचार अभ्यास का प्रमाण व्यवहार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास के साथ जुड़ा कर्म अभ्यास कर्म अभ्यास व्यवहार अभ्यास में पूरे पड़ गए उसी क्षण पे अनुभव हो गया सस्वी विचार और एक आपका विचार वो भ्रमित विचार अब इसको मिलाना है नहीं मिलाना है तो उसको खींच के लाओगे या इसको खींच के ले जाओगे तो अपना पुराना विचार को छोड़े छाड़े और उस विचार का अनुकरण इसका नाम हो गया विचार अभ्यास कि आप सोचने के लेवल पर आप वैसे सोचने लगे जैसे नागराजी सोचते हैं सफलताओं को लेकर मानव को लेकर संबंध को लेकर बच्चों को लेकर शिक्षा को लेकर संस्कृति को लेकर धन बंधन को देख शरीर को लेकर भी आप वैसे सोच रहे हो शरीर साधन है इसका आप अभ्यास करते हो हाँ माइक नॉर्मल सब माइक भी नॉर्मल है रिकॉर्ड हो गया भैया बाबा जी को तो दर्शन हुआ था हम्म और फिर अनुभव के हिसाब से उन्होंने भी विचार व्यक्त किया था व्यवहार और कार्य में हम्म तो जैसे अगर अनुभव तक हम पहुंच गए सक्सेसफुली 100% हम्म तो क्या दर्शन होने की पॉसिबिलिटी है उस स्टेज पे भैया अनुभव ही दर्शन है जैसा उनको दर्शन हुआ था जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि दर्शन में कैसा उनको उनको कैसा लिखा हुआ सर उन्होंने लिखा था कि कुछ चलता हुआ मूविंग होता हुआ इस टाइप का प्रकृति में हलचल दिखी उनको वैसा दर्शन वैसा पॉसिबिलिटी है अनुभव में देखो आप आंख बंद करो वो भी आंख बंद करते थे आंख बंद करो मजाक नहीं कर रहा हूँ आंख बंद करो करो बंद हो गया है ना मारुति कार आपको दिख रहा है पुरानी वाली 800 हंड्रेड वाइट कलर की वाइट दिख रही है अभी रेड कलर दिख रही है अरे वाइट रेड आपके घर में होगी तो वो दिख रही है आपको है ना हाँ और क्या तो आप अपना लगा दिए अनुकरण करो व्हाइट वाली देखो तो अब आप यह आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आंख समझने से भी आपको वैसे ही दिख रहा है जैसे उनको आंख बंद करने से दिखता था परमाणु एक छोटी सी बात करते हैं, ये रहस्य से बाहर आना पड़ेगा भाई परमाणु को आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं, नहीं देखा पता है आपको ये बात कोई मशीन ऐसी नहीं बन पाई जिसमें हम परमाणु को देख पाए भाई समझने से समझने से परमाणु के आचरण को समझ गए उससे परमाणु में कितनी तरह की प्रजाति होती है उसको देख लिया और सबको दिखा रहे ड्राइंग बना बना के और दिखता किसी को दिखना बराबर समझना पहले तो इसी से अपने को बाहर आना पड़ेगा देखना बराबर समझना जिस प्रकार से उनको समझ में आया देखो कितना सुंदर बात वो कह रहे हैं जिस प्रकार से मुझे समझ में आया मैंने बता दिया प्र, किस प्रकार समझ में आया प्रकृति स्वयं उत्तर दिया और आपको कैसे समझ में आया बोले मैं समझा रहा हूं और मैं कौन हूं बोले मैं प्रकृति हूँ तो प्रकृति विधि से उत्तर मिलता ही है अब दो विधियां होंगे अनुसंधान विधि एक शिक्षा विधि जो जो उत्तर पहले से आ जाते हैं उसमें अब अनुसंधान की जरूरत नहीं उत्तर उतने के उतने हैं हमारा यदि आपको जीवन परमाणु चैतन्य दिख रहा है उसमें मनवर्ती चित्त बुद्धि दिख रही है आप उसको ड्राइंग बना ही सकते हो उसका मतलब आपको दिख रहा है दिखना बराबर समझना इस पर भरोसा करने की बात है अभी क्या होता है जो कुछ हमको समझ में आता है उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते रहस्य से हम पीछा नहीं छोटा हमारा सबसे बड़ा झंझट जो हमारा वो है ज्ञान के नाम पर जितना बड़ा रहस्य है देखिए कितना झंझट है ज्ञान के नाम पर सर्वाधिक रहस्य ज्ञान के नाम पे सर्वधरस यहां भी जो ज्ञान हो रहा है उसमें रहस्य लग रहा है कैसे दिखा होगा? ठीक है आपको जबकि दिख रहा है वो आप उसकी मूवी बना सकते हैं जो कुछ उनको दिखा हम लोग मूवी बनाने वाले हैं पता है आपको जो कुछ उनको दिखा उसका मूवी बना देंगे तो हमको अभी तक वो मिला नहीं कलाकार कौन जो ये कार्टून क्या बोलते हैं उसको एनिमेशन वाला एनिमेशन वाला विद्वान में कोई मिला था वो भाग्य अगर कोई मिल जाए आगे तो इस पूरी बात को जो जो उन्होंने देखा उसको हम एनिमेशन में डाल देंगे हो गया पूरा अनुसंधान एनिमेशन विधि से दिखा सकते हैं अगर आख से देखना है तो आँख से दिखाते चलो इसका मतलब ये हुआ कि देख उसके बाद भी समझ नहीं पड़ेगा उसके बाद भी कोई वो वहां थोड़ी उसकी परिभाषा बन जाएगी सारी चीज की परिभाषा जीने में खड़ी हो रही है तो वो चित्र को तो हम एनिमेशन में में लेकिन उससे जीना समझ आता है है माइक माइक बात ठीक हो गया भाई तो बिल्कुल रहस्य रहस्य से बाहर जाइए भैया कुछ ही नहीं जादू कुछ होता नहीं कल अपने हुआ जरूर था ने ने आपने जो बात सातवें दिन अस्तित्व के जीवन जैसा चल रहा है अभी एक दिन जब यहाँ आ रहा था उसी दिन समझ में आया मुझे सब जो चाहता था वो सब तो तो तो आप तो तो मतलब आपके तो साथ रहने लग जाएगा मेरे को खाना खा लेते घूमने जा रहा बोर हो गया है ना इतने भी हाँ। संपन्न नहीं, हुए। वो? नहीं इस परिभाषा से ये बना की उल्टा चलना चाहिए अनुभव का प्रमाण विचार व्यवहार कार्य में ही है ना तो हमको नहीं मिला की कोई ऐसा विचार पूरा कोई आदमी को हुआ और मरी गया और शरीर यात्रा पूरी हो गई हो ऐसा तो हो सकता ना एक आदमी का अनुभव हुआ उसके बाद ये इस रास्ते को बंद नहीं करना चाहिए उससे क्या दिक्कतें में हम जाने वाले अनुभव जो कुछ भी किसी को हुआ हो उसका कोई विचार में आपको कोई विचार नहीं मिला आपको किसी प्रकार का व्यवहार में और कार्य में कोई प्रमाण अपने को नहीं मिल रहा है पूरी मानव इतिहास में मानव में किसी को अनुभव का विचार व्यवहार का कार्य का प्रमाण अपने को परंपरा में नहीं मिल रहा है हो सकता है एक को एक आदमी होगा उसको अनुभव हुआ होगा आप थोड़ा इस पर अच्छे से बात कर लेते और उसने एक तरीके से विचार को व्यक्त किया और वो विचार पता लगा सोसाइटी में सेटल ही नहीं हुआ ऐसा भी हो सकता है रोज चला गया तो आपको परंपरा में नहीं मिलेगा परंपरा का मतलब क्या होता है आपको मिला क्या है ये देखना पड़ेगा तो आपको चार चीज़ें मिल रही एक शिक्षा एक धर्म मतलब बिलीफ एक आपके लिए बेसिकली एक व्यापार और एक संविधान ऐसे चार चीज़ें हम देखे जा रहे हैं सबको आगे आगे इन चारों चीजों में किसी भी मानव में अध्यय अनुभव व्यवहार विचार कार्य का कोई प्रमाण हमको नहीं दिख रहा है आपको जो परंपरा मिली उसमें नहीं मिलता है ठीक है ना ये बात किसी को अनुभव हुआ ही नहीं होता है। ऐसा होता नहीं अनुभव तो सहज घटना तो अरे अरे अरे वो वो अनुभव होने के बाद भी अनुभव का प्रमाण अगर परंपरा में जाएगा तो वह स्टेबल होता है नहीं तो अनुसंधान हुआ घटित हुआ स्टेबल नहीं हुआ तो चला गया अब उसके बाद क्या होगा फिर माना जाती वहीं के वहीं फिर पुनः फिर कोई एक आदमी अनुसंधान करेगा क्योंकि अनुसंधान चलता रहेगा जब तक परंपरा में नहीं जाएगा तब तक अनुसंधान होने की घटना घटती रहेगी घटती रहेगी घटती रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ क्या? और को भी अनुभव हुआ ही होगा नहीं तो इनको कैसे होता है ना इसको अपन मना करने वाले कोई होते नहीं जितने महापुरुष रह होंगे मान लेते सबको हुआ होगा परंपरा नहीं बनी तो कुल मिला अनुभव होना हु इतनी बड़ी उपलब्धि है क्या अब अब अब अपने सामने घाट के है? देखो ये समझ जाओगे तो बढ़िया बात हो जाएगी अनुभव के आधार पर परंपरा परंपरा को बनाने के लिए क्या करें एक लिविंग मॉडल मॉडलू अगर लिविंग मॉडल खड़ा करते हैं तो अगली स्टेज में बात करेंगे ठीक अगर अगर वो वहां तक नहीं पहुंचे तो फिर से बस वही जो शिविर लगे लोगों ने वाह वाह किया और अपने घर चले गए आगे आगे परंपरा नहीं अभी चले गए थोड़े दिन तक और आप आओगे जाओगे ठीक उसके बाद थोड़े दिन बाद बोलोगे कि भैया हमारा भी कोटा हो गया देखो कोई आते भी नहीं है, कितने लोगों ने शिविर किया हज़ारों हज़ार मैं तो अभी किसी बच्चों को बताया गया है कि देखो कम से कम मेरे हिसाब से एक लाख लोगों ने शिविर कर लिया होगा अनुमान है मेरा उसमें से पाँच दस हज़ार लोग बहुत बहुत ही मन से लगे होंगे और आज वो कहाँ हैं अब उसमें तीन तरह के लोग चार तरह के लोग दिख सकते हैं मतलब ये बड़े कड़वा, कड़ी कड़ी भाषा में बात करता हूँ मैं कई बार लोग बड़े नाराज हो जाते हैं एक तो वो लोग निकल आते हैं जिन्होंने इसी को बोलने को एक अपना प्रोफेशन मान लिया तो उनको तो काम मिल गया एक उनको क्या मिल गया एक काम मिल गया प्रोफेशन बन गया वो करियर हो गया हर आदमी बोल सकता है क्या एक वो कहानी है उस पर, पर बाद में बात करेंगे तो वो तो टिके रह जाते हैं एक हमारे मित्र हैं वो नाइनटीन नाइन में कभी शिविर किए थे और अभी वो वापस वेबसाइट वेबसाइट देखने लगे तो बोले यार वो, वो लोग हैं चार के चार ही मैं बोला यार इनको काम मिल गया बाकी को नहीं मिला काम। तो एक तो वो लोग ठीक हैं दूसरे लोग कहा पहुंच गए दूसरे लोग यहाँ पहुंचे कि जो वो करते थे वो करते रहे कोई अपना ब्याजी खा रहा है कोई अपना मैंने बर्बादी के धंधे खोल कर रखे सब कर रहे हैं वो सब और बोलना है इसको सीखे ये ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा लोग इसमें टिके हुए हैं कड़क मूल्यांकन करता हूँ मैं तो क्योंकि हमको हमको अपने लिए तो समझना है ना दूसरे को दूसरे के लिए नहीं कर रहे तो ये लोग तो टिक टिक जाते हैं इसमें कि उनका सब यथावत चल रहा है उनको भाषा आ गया बोलना शुरू हो गया ब्याज खा रहे हैं केमिकल का धंधा ही कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं व्यापार ही चल रहा है सब चीज़ें चल रही है यथावत दिखा चल रहा है बुला चल रहा है सब यथावत चल रहा है बातें ये सब सीखिए छोटी सी बात है आप सीख जाओगे अच्छा अच्छे मन से लगाओगे बहुत मेधावी हो आप लोग पढ़े लिखे लोगों बहुत जल्दी फटाफट पकड़ लोगे बोलने में क्या है उत्तर के उत्तर सब जैसे मैं खुद ही एक शिविर करके अगले आग, पंद्रह दिन में एक शिविर किया था शिविर करके आया पंद्रह दिन में शिविर और ऐसे बुरा धुआंधार लोग भी बड़ी तारीफ किए और हमको कुछ समझ में नहीं आया था लेकिन है ना तो वो तो आपका एक एक आपका जो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है आपका अध्ययन करने का जैसे मैं मैं जब भी पढ़ाई किया मैं बिना समझे पढ़ाई किया कभी भी कोई भी कॉलेज में स्कूल में हमको पढ़ना नहीं रहता समझना रहते नहीं था उसको कभी भी पढ़ना है शुरू से पढ़ के एग्ज़ाम दे के निकल जाना है पास हो जाना है फिर भूल जाना है फिर एग्ज़ाम आना है फिर से पढ़ लेना है पूरा मेरे पास सारी किताब शुरू से रखता था एक बार वापस रिसट किए एग्ज़ाम दिए और आगे निकल के काम खत्म एक भी जिंदगी में मैं फेल नहीं हुआ किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी इंटरव्यू में और कभी भी मैं टॉप नहीं आया क्योंकि इस विदेश को टॉप आ नहीं सकता है है ना पास हो जाता है खाली एक टेक्निक है वो टेक्निक आप डेवलप कर लो कौन से प्रश्न आते हैं किस तरह के उत्तर होते हैं और उन उत्तरों को देने के भी एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है ये भी आप टेक्निक ही है गुस्सा होकर दोगे तो नहीं सुनेंगे लोग ये तो थोड़ा अलग भी दिखना चाहिए ये सब करके भी कर सकते हैं तो ये लो है, है, लोग टिक इसमें टिक जाते हैं ज़्यादातर लोग तीसरे तरह के लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको लगा कि यार हम तो नहीं कर पाएंगे कुछ ये ये फेरबदल हमसे होने का नहीं थोड़े ईमानदार टाइप के लोग हैं वो तो वो भैया इसको छोड़ के अपने काम पे लगे चौथे तरह के लोग कौन से होंगे जो एक्चुअली इसको समझ पाएंगे जेनुअली काम पे लगेंगे तो इस प्रकार से आपने को किस किस कैटेगरी माना देख लो नहीं तो कैटेगरियाँ खुली हुई हैं इसमें हम ए में किसी में जाकर हम फंसने वाले हैं और वहाँ बॉस जो है शुरू दिन से बोल रहे हैं कि भैया इसका प्रोफेशन प्रबोधन धंधा नहीं है प्रबोधन इज नॉट कर कैरियर इन दिस कभी नहीं बोला क्योंकि हर आदमी प्रबोधन नहीं कर सकता है लेकिन हर आदमी ऐसा जी सकता है प्रबोधन की उपयोगिता नहीं है ये नहीं कह रहे वो है ही लेकिन वो मानव सहज और सबके लिए नहीं है मानव सहेज तो सबको जीने की बात है अगर प्रबोधन को हम लेके चलते हैं तब तो तब तो कॉम्पिटिशन तो में आने वाले हैं जैसे मान लीजिए यहीं रहने वाला कोई एक आदमी वो सोचे कि प्रबोधन केरियर है तो वो तो मेरे से कम्पीट करना ही पड़ेगा उसको उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं, और सबसे बड़ा कंपीटिटर भी उसको कब मौका मिलेगा इतना प्रबोधन करने के लिए है ना लोग आके मेरे से पूछेंगे उससे पूछेंगे नहीं बड़ा जल भूल के खाक हो जाएगा वो और मेरे से प्रेरणा आगे मेरे से कम्पीट करेगा ना क्या करेगा आप बताइए और नहीं तो यहाँ से भागना पड़ेगा उसको कहीं यहाँ वहां जाके कहीं जाके शिविर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पता लग जाएगा जैसे आप ही को पता लग जा आप खड़े हो प्रबोधन के लिए और लोग आए उनको पता ये इनसे सीखते तो आपसे क्या पूछे मेरे से पूछे सीधा तो मेरे से प्रेरणा पाकर आपको प्रबोधन का करियर दिख गया तो आप मेरे कम्पिटिटर हो गए मैं आपका सबसे बड़ा जाने दुश्मन हो गया मर गए कि नहीं मर गए मौत हुई कि नहीं तो प्रबोधन कोई कैरियर नहीं है भाई और उसमें कोई हमारी जिंदगी नहीं है हम सब जीना चाहते हैं उसमें हम सब समान रहे हैं एक प्रकार का स्किल हो सकता है एक प्रकार एक समय उसकी आवश्यकता हो सकती है एक समय के बाद उसकी आवश्यकता नहीं होगी है ना फिर उसमें समा जाता है जीने में वो प्रबोधन समा गया जैसे कोई आदमी यहां पर जीता मतलब एक्स वाइजेड कोई भी आदमी आप ढूंढ पाओगे कौन आदमी ठीक से जी रहे हैं अब उससे जाके आप पूछोगे तो जीना उसके ऊपर आ गया तो उसका बताना छोटा सा हो गया वो छोटे से में आपको बताता है आप उससे भी प्रेरित हो जाते हो कैसा है देखिए कितना पतला स्लिप है एक बारीक सी लाइन में स्लिप हो जाती है तो अब ये सब पढ़ के यदि प्रबोधन है इसमें करियर निकल के आता है कार्यक्रम वो निकल के आता है ये कार्यक्रम नहीं है जीना कहां रह भाई तो प्रबोधन में जो कुछ समझ में आया उसके साथ जीना जोड़ने पर यह सारा कार्यक्रम निकल के आता है ठीक है ना ये बात ये अभ्यास हो गया ये व्यक्तिगत मामला हो गया इस कार्यक्रम में अब अध्ययन और अभ्यास के साथ इन कार्यक्रमों को हम पहचान सकते हैं जैसे अब यह व्यवस्था खड़ी हो तो यह नहीं कि सिर्फ साबुन लत्ता कपड़े का ही काम है उसमें अध्ययन अभ्यास को भी बिल्ड इन कर देने का क्या दिक्कत है है ना ये नसिंह दीदी समझना चाह रही इसमें कौन सी स्टेप दीदी समझ में नहीं है बताओ हाँ दीदी दी बाबा जी को अनुसंधान हुआ अनुसंधान पूर्वक एक मानवीयतापूर्ण आचरण निकल के आया वो खुद ही जिए उसको और अपना एक परिवार को खड़ा कर पाए अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना परिवार खड़ा कर लूँ ऐसा नहीं होता है अगली स्टेज में काम होता है अगर आपको अपना परिवार अकेले का परिवार खड़ा करना है तो फिर आपको इस पर जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको अनुसंधान करना पड़ेगा आप इसको समझ पा रही ना अगर ये नेचुरल फ्लो है ये किसी एक नेचुरल गति से हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें अगली स्टेप पे जुड़ने से पिछली स्टेप इसमें समा जाती है, ठीक तो अगली स्टेप में क्या हुआ है एक्चुअली परिवार हमारा खड़ा इधर तो अनुसंधान से होगा या तो और या तो परिवार खड़ा होगा परिवार समूह में जीने की योग्यता से इन्होंने पूछ के बहुत भला किया है एक परिवार खड़ा कब होगा परिवार समूह में उस लक्ष्य को लेकर जीने की योग्यता के अर्थ में तो दो एंड हो गए ना या तो यहां से चलो तो अनुभव चलना पड़ेगा तो उसके लिए तो फिर साक्षात्कार अपने को जाना पड़ेगा है ना या उसके साथ साथ चलेंगे तब तक तो क्या करेंगे जब तक तो साक्षात्कार बहुत अनुभव वो नहीं हो रहा है ऐसा नहीं बड़े में छोटा समाते जा रहे हैं अब अनुभव जैसी चीज उसमें समाई जाए समा रही है जैसे जो जितनी बातें मैं कह रहा हूं मेरे को अनुभव नहीं लेकिन पूरा अनुभव की रोशनी के साथ हो रहा है बात हर एक लाइन में हर एक शब्द में अनुभव समाया है कि नहीं समाया हुआ है ये शिक्षा का देन है या अभ्यास का देन है है ना कहीं कहीं कुछ गलत सलत भी होता है वो हमारा देन होगा तो अब परिवार परिवार समूह के साथ परिवार खड़ा होना स्वाभाविक है बहुत आसान है ये अभी अपन यहां से चलने लगे मेरे परिवार में पहले सहमति बन जाए सहमति खाली इतनी बननी है खाली इतनी बननी कि इस लक्ष्य में अपने को चलना है नहीं चलना है उसके बाद नहीं हमारे तो पति की पत्नी की योग्यता नहीं अरे वो तो सब योग्यता होती तो फिर वो खड़े कर लेते कुछ और काम उन योग्यताओं को भी ऑन जॉब ट्रेनिंग कल बताया था कि यही कर लेंगे पूरा डिलीवरी के साथ अपन ट्रेनिंग करते जा रहे हैं अभी डिलीवरी करना है ये बात अच्छा वो होता कैसे श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति अनुकरण का मॉडल इतना किस मुद्दा श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति हमारे में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि वाकई में ये बात श्रेष्ठ है ऐसे हम जीना चाहते हैं इतना चेक कर लीजिए आप तो इनसे पूछिए जी। ऐसे जीना चाहते हैं हाँ हो गया टिक लगाइए और श्रेष्ठता के अर्थ में किसी आदमी को पहचानना अनुकरण करना है तो पहचानना पड़ेगा किताब का, का अनुकरण नहीं होता है भाई फोटो का अनुकरण नहीं होगा किताब का नहीं होगा है ना जीता जागता आदमी तो वो ढूँढ लिया अगर इसको टिक लगा दिया और वो आप टिक लगाने जाओगे तो आपको प्रश्न बनेगा कि वो जो बोलता है वो जीता है कि नहीं जीता उसको देख लेने का पहले ये दो टिक लगने के बाद आपका परिवार तैयार हो गया ये ना थोड़ी नहीं कि वो पूरा योग्य होगा श्रम के प्रति ये ऐसा नहीं होता है आइसोलेशन में कोई तैयारी नहीं होती है ये बात समझ में आई कि नहीं तो अपने आप ही यहाँ तैयार हो जाते हैं यहां मतलब ये कुछ जादू हो गया ऐसा नहीं कहीं पर भी होगा अगर डिजाइन के साथ चलेंगे तो हो जाता है ये सहज है नेचुरल है मैं आपको कई तरह के मॉडल सिखाए बताए सही है ना जैसे मैं अपनी बात कर लू चलो मैं अपनी बात कर लू तो हमारा परिवार हम पंद्रह बीस साल तक पति पत्नी इसी में उलझते रहे कि अपने को दोनों जबकि एक साथ जाते थे वो एक साथ ही हम जाते थे दोनों को दोनों के मन में उस श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति थी है ना लेकिन हम सोचे कि हमारे रिश्ते एकदम परफेक्ट हो गए थे अरे ऐसा नहीं है इसी को बार बार कहना चाहते हैं जो चीज डिलीवर करने के लिए कुछ भाग यहाँ पर पूरा होता है कुछ भाग उधर से पूरा होता है जब ये पूरे कार्यक्रम आगे बढ़ा तो हमारे बीच में भी बहुत सारा रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आया जिन बातों को हम पहले वन टू वन करके कभी भी ठीक नहीं कर पाते थे अभी वो दिखने लगा कि मेरे को दिखने लगा कि मेरे इस आचरण से तो ये नहीं ये नहीं पूरा पड़ेगा वो पहले से कहते होंगे हमको दिखता नहीं था उनके आचरण में कोई कमी होगी वो हम पहले से कहते होंगे उनको दिखता नहीं था है ना दिखता ही नहीं था क्या करेगा आदमी तो हम सोचते हैं मैं और पति और पत्नी मिलकर हम ग्रो कर जाएंगे ग्रो करने का मतलब कोई कोई घाट ऊपर खड़ा है कि नहीं खड़ा है तो उसी का मतलब ग्रो है ना तो अगर उसको ये जो कल्पना में कल्पना में जो घाट था उसको हकीकत में लाए ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई हो गया तो परिवार समूह में ही अब परिवार खड़ा हो रहा है और ये परिवार समूह अब है ना उल्टा हो रहा है देखिए अब कहाँ तैयार हो रहा है एक्चुअली जैसे हमारे जिग्लो का प्रोजेक्ट आया अब सब यहाँ के लोग इतने इतने टाइट हो गए इतना है ना एकदम प्रेरित और इतना सब काम वाम पर लगे नहीं तो क्या हो गया था यहाँ ब्रेड बनने लगी गाय दूध देने लगी अब खाओ पियो मोच करो खाओ पियो मोच करो फिर वहीं पहुँच गया वापस खाली खाने पीने के तरीके हमारे बदल गए अब कहाँ हम वो उस कार्यक्रम से जुड़े नहीं रहे जिस प्रति से अखंड समाज हो तो अखंड समाज अब एक लाइन में सूत्र लिखा हुआ है पढ़कर ये आए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रयोजन के अर्थ में लक्ष्य और लक्ष्य के अर्थ में ही गति होती है ये लाइन लिख के बाबा नमस्ते कर दिया उसको है ना अपने को समझ में आने की बात है विनोद भाई ऐसे ही है कि नहीं आपको क्या लगता है आप अपना शेयरिंग करो ये नीतु दीदी बैठी है आप पूरा तैयार होकर यहाँ पर आइए ये या अभी यहाँ टाइम पास कर रहे हो बताओ क्या कर रहे पूछ ले भाई पता चले हमको भी हेलो हेलो हाँ तो डिटेलिंग तो पता ही है सबको हम लोग अविग विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे नीतू पढ़ाती थी हम लोग पठन करने के बाद ये पता चला कि परिवार मूलक व्यवस्था से जुड़ के ही आगे बढ़ेंगे ये दर्शन में लिखा ही है सभी जगह लिखा है व्यवस्था का मतलब ही परिवार मूलक व्यवस्था तो यहाँ अजय भैया को जब सुने तो पता चला कि ये कुछ कर रहे हैं इस तरह का तो हम लोग साल भर तक यहाँ आते रहे हर महीने दस दिन और मैंने पठन काफ़ी डिटेलिंग में किया था मुझे लगता था पढ़ते पढ़ते ही कुछ अनुभव होगा तो इसलिए ज़्यादा जोर लगा के पढ़ लिया था तो भैया को मैं काफ़ी दिन तक क्रॉस चेक किया कि ये जो बोल रहे हैं वो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है तो बहुत जगह जब मुझे वैसा दिखा इनके जीने में दिखा तो काफ़ी सहमति बनी और हम लोग यहाँ है तब लगा कि हम बहुत अच्छे से जी पाएंगे लेकिन अब अभ्यास के दौर में पता चलता है कि कहां-कहां पे हम लोग कम पढ़ रहे हैं तो वो भैया से दीदी से बात करके हम लोग उसको सॉल्व करते जा रहे हैं एक एक मुद्दे पे, तो काफ़ी एक एक व्यवहारिक सूत्र पता चलता है तो उतना उतना उत्साह बढ़ते जाता है दिन पर दिन हाँ पति पत्नी के रिश्ते पहले सुधर के आए या यहाँ आके सुधर रहे हैं पहले तो क्या है कि मैं ज़्यादा समय ही नहीं देता था दिन भर व्यापार में और ये सब में और जो होना है पति पत्नी में कभी खुशी कभी कम वो चलता ही रहता था और कोई लक्ष्य भी एक नहीं था खाना पीना घूमना इसके अलावा अब यहाँ आने के बाद जितना हम लोग जैसे बेकरी में भी साथ में भी काम कर रहे हैं साथ में काम कर पाते हैं और बच्चों के लिए सोच पाते हैं और नीतू में भी और मेरे में भी काफ़ी लगता है कि विचार में हम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के उसमें भैया रहने से काफ़ी हेल्प हो रहा है क्योंकि लक्ष्य में एक रूप जैसे होने लगे वैसे वैसे उनको पहचान पा रहा हूँ मैं अब लग रहा है पहले तो कोई मतलब ही नहीं था उतना पहचान से उनके ठीक बात है नीतू जी को सुन लेते हैं लाइव लाइव हो जाए ना सारा ऐसा नहीं कि हमने उनको पटाखे बुला के बिठा रखा है यहाँ सभी को नमस्ते विनोद जी ने जैसे बताया सब वैसे ही है उसके बाद अब दोनों हम दोनों का एक लक्ष्य होने की वजह से अपने तन मन धन का सदुपयोग सही ढंग से समझ पा रहे हैं ये अच्छी ग्रोथ हुई है मैं देख पा रही हूँ पहले लगता था नहीं तो एक जगह पे हम आ गए तो अच्छे से आ, अपना व्यवहार सुधर जाएगा बच्चे बढ़िया से रहने लग जाएंगे परिवार वेल सेट हो जाएगा परंतु भैया जैसे बता रहे हैं ये हमारे गांव का जो व्यवस्था जब अब अब समझ आ रहा है तो एक्चुअली हमारे में वो ग्रोथ दिख रही है तो मैं कुल मिला के निष्कर्ष निकाल पा रही हूँ कि तन मन धन का सही सदुपयोग और ये सब चीज़ अनुकरण के माध्यम से ही हो पा रहा है कि <णत्ति> <णिण> भैया का अनुकरण कर पा रहे हैं भैया बाबा जी का अनुकरण कर रहे हैं तो वो था। पूर्ण आचरण का जो हम बार बार बात कर रहे हैं मूल्य चरित्र नीति के साथ में तो ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी लेकिन मात्र भैया का अनुकरण करने से उनकी बात के ऊपर भरोसा और विश्वास करने से स्वयं में विश्वास बढ़ रहा है पति के साथ संबंध में विश्वास बढ़ रहा है बच्चों के साथ संबंध में विश्वास बढ़ रहा है और ये विश्वास का ऐसा दिखता है की एक व्यक्ति के प्रति हम दोनों की सहमति हो गयी तो अब ऐसा नहीं की मुद्दे आते नहीं है बहुत सारे मुद्दे आते है अभी भी लेकिन क्यूँकी एक जगह स्थिरता आ गई तो वहाँ से चीज ठीक बात है यही हमारे साथ हुआ हमारे भी ऐसे ही हम पति पत्नी है ना कितनी बार यहाँ सेंटर चालू कर दिया उसके बाद भी लड़ाई हो रही है अंदर अब अंदर तो हो ही रहे पता चल है ना बाबा का तो पता लगता है हम तो हमको भी पता था कि हमको सब पता ही रहता है तो कितनी बार हम लोग जाते थे चलो, चलो अब चलो हम अब अपने कंटेक्स में जाके बात करें अब चूंकि क्यों कर पाते थे कि दोनों के लिए एक, एक एक आदमी था और वो अपने आप में सही था उसका कोई अपना एजेंडा नहीं था प्रीलाभ का है ना नाम पद का ये रूप बल का धन का कोई एजेंडा नहीं जागृति का एजेंडा तो आराम से हम लोग जाते थे कई बार तो हम जाते थे तो वहाँ बैठ के है ना बिना बात करके हम वापस आ थे थे हाल हो गया बोले हाँ हो गया चलो ऐसा भी नहीं कि हमको बहुत बात करना पड़ती हमारा ध्यान इतना तेज हो जाता है तीर हो जाता है कि आखिर वो आदमी कैसे चाहे यार मेरे से क्या गलती हो रही है ना अपने आप ही हमारा अपने पार्ट पर गलती दी जाता था उनको दिया जाता था ऐसा भी नहीं कि हम बहुत बार गए है ना गए तो कई बार लेकिन ये मुद्दों को ले गए है भैया ये तो बड़ी बात है अब एक पीछे एक मित्र हमारे आए मेरे को फ़ोन के भैया आप हो ना भैया आप हो ना मैंने कहा हूँ मैं आ रहा हूँ भैया आ जाओ भैया आ जाओ बहुत सारे प्रश्न हैं मैंने कहा ठीक लिया आके पहुँचा बैठा नहाए धोए खाए पे मैंने कहा बताओ क्या बात भैया ऐसा है कि समझ में आ रहा है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ तो मेरे क्या प्रश्न है बोले वो तो सब रह गए साइड में अब ये ना इतना हल्ला गुल्ला नहीं है भैया आदमी को दिखा कि ये ये कैसे जी रहा है और मैं कैसे जी रहा हूँ मेरे वैसे जीने के कारण इतने सारे प्रश्न निकल रहे हो तो ये इतना हल्ला गुल्ला नहीं है कोई इतना रहस्यमय कार्यक्रम नहीं है कोई बहुत लंबा कार्यक्रम भी नहीं है क्या क्या डिजाइन है महाराज क्या अद्भुत बात है इसको अगर हम समझेंगे कि मानव परंपरा क्या चीज है देखो इसमें कोई मानव परम्परा का ब्यूटी है कि एक आदमी का फल इतना सुंदर इतने कर्म का इतना सुंदर फल कि हम सब मानव जाति को वो फल शेयर हो जाता है ये शेयरिंग विधि से हम लोगों का परिवार बन रहा है ये शेयरिंग विधि से हमारे में समाधान है ये शेयरिंग विधि से ही समृद्धि है ये शेयरिंग विधि से ही व्यवस्था है ये ये हमको समझ में आ जाएगा तो ये जो डर-डर डरे हम घूम रहे हैं ना आदमी के प्रति एक बार डर के बाहर आना पड़ेगा अच्छा डरने का पीछे कारण सही थे क्योंकि वो तो था ही ऐसा क्योंकि डेफिनेशन वार वॉज नॉट अप टू द मार्क तो उसके कारण धोखाधड़ी की संभावना रखी हुई थी अब इसमें कहाँ धोखाधड़ी की याद मेरे से कोई पूछे क्या बदल गया अरे कुल मेरा परिभाषा बदल गई भैया अब कोई खत्म बात हम पहले जिंदगी को जिस प्रकार देखते थे उसकी एक परिभाषा थी अब परिभाषाया बदल गई उत्सव को जिस प्रकार देखते थे एक परिभाषा थी अब वो बदल गई है ना अब अब आदर्शवादी विधि से ये सब प्रोग्राम यहाँ नहीं होना चाहिए कई सारे लोग परेशान हुए कल हम लोग हर शिविर में एक जानबूझ के करते हैं कि थोड़ा परेशान हो है ना क्योंकि देखने का नजरिया बदलो यार उत्सव है है ना उत्सव हमको सहन नहीं होता है ठीक ये गाना नहीं होना चाहिए वो गाना नहीं होना चाहिए ठीक है और गाना अच्छे बनाएंगे जब बनाएंगे अभी तो बनाना नहीं आते लिखने ही नहीं आते तो थोड़े बहुत बने देखे कल आपने सुने होंगे तो ये सबको देखने का नज़रिया हमको बदलना है है ना इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें वही रहेंगी और नज़रिया बदलेगा ऐसा नहीं है सच्चाई के साथ नज... चीज़ें समझेंगे तो नज़रिए भी बदलेंगे तो कार्यक्रम बदलेंगे तो फल परिणाम बदलेंगे तो हमारे में आगे बढ़ेगी चीज़ें ठीक होगी बात तो ये समझ में आ जाए कि अगली कड़ी के लिए यह तैयार होता है ये सपोज ये नहीं है तो हम कर ही नहीं पाएंगे तो समझने के लिए सूर्य सूर्य यहां तक पहुंच जाओ फिर करने के लेवल पे धीरे धीरे आएंगे समझना तेजी से होता है करना ये बात समझ में आए न तो इस प्रकार से परिवार समूह में ही परिवार खड़ा होगा परिवार समूह कहाँ खड़ा हुआ अगले अगले आप है ना आई आई एग्जाम आई के लिए क्वालिफाई करते हो या एग्जाम देने के बाद सोचेंगे आई में जाना है कि नहीं तो दीदी एक कदम आगे के लिए तो पीछे कदम उठता है वहाँ जाने के लिए तो उठता है पीछे वाला अपने बजाता है हम सोचते हैं कि नहीं दोनों कदम एक साथ जंप लगाएगा तब तो हम पहुँचेंगे ये टोटल आप की। और यहाँ से हमने जो सुना परिवार में प्रमाणित होना उसको हम कहीं और लेके जाके बैठ गए फिर वो वही पति पत्नी में एक दूसरे को सिर्फ है मिलाकर सुविधाओं में ध्यान देगा पति पत्नी में क्या चर्चा होना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए श्रेष्ठता की पहचान हो जाए उसमें हमारा सहमति हो जाए उसके बाद जो भी अब आना है तब तो आएगा नहीं तो फिर कार्यक्रम की जरूरत ही क्या है नहीं तो सब अपने अपने घर में करके कर लो भाई तब तो फिर हम वही करते रहेंगे तब तो फिर आदर्शवाद में चला गया ना कि बातें अच्छी करते रहेंगे ज्ञान की बात करेंगे ये करेंगे काम सब वही चलेंगे क्योंकि क्योंकि अगर रोटी बदलना है तो रोटी अकेले तो बदलती नहीं है बिकॉज यू नीड अ ग्रुप जिसमें हम अभी भी किसी तरीके से रोटी हम जुगाड़ रहे हैं तो कोई समूह में ही जुगाड़ रहे हैं है ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑर्गेनाइज हमको होना पड़ेगा उसके लिए हम डरेंगे डरना नहीं होगा श्रेष्ठता को पहचानने की बात बनेगी ये सच्चाईयाँ इस पर अवगत होना है सहमत होना है ये ठीक बात समझ में आई अब यहाँ पर आने के बाद अब दूसरा काम है भाई ये काम थोड़ी है तो क्या उसको हम अब मेंटेन नहीं करेंगे करेंगे एडवर्टाइज कर सकें उसके लिए जिग्लू कैसा होना चाहिए अभी पीछे तीन दिन पहले हमारी विनोद भैग से बात हो रही थी चार दिन पहले बात हो रही थी कि एक मॉडल हम बताने वाले हैं तो हमारे को मॉडल को दिखाने के अनुसार मतलब उसमें मॉडल में डिस्टिंगशन क्या है इसके लिए मॉडल को पहले समझो उल्टा है ना भाई ये बात हो रही थी ना कि मॉडल मॉडल है कि नहीं उसमें डिस्टिंक्शन क्या है पहले उसको तो पकड़ लाओ नहीं तो क्या एडवर्टाइज करोगे किसको बताओगे आप है ना तो ये ये समझ में आ प्रकार से आप लूप में आने की जरूरत है अगर वो अगर इसको इसको ध्यान में रखे इसको खड़ा होता है तो ये तो होना ही है इसको ध्यान में रखिए ये पूरा पड़ेगा तभी तो पड़ेगा कि अपने को आप अप कैसे पहुंचाना है एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ पहुंचना है कि अपना एड लक्ष्य है मिनिमम हमेशा मिनिमम भी रखने का तो पूरा वर्ल्ड लेवल में कैसे सूचना को पहुंचा जाएगा उसके हिसाब से सूचना को पहुँचाने ये थोड़ी पोस्टर लगा कर यहाँ गाड़ी टांग देंगे आप है ना तो हम अपने पोस्टर लगा ला टांगेंगे लग हमारा राज्य का फोटो छिछा उसको कौन पूछेगा ठीक तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ये सब ये जो आज पोस्टर बन रहे हैं प्रांजल के आ ना कल दूसरे बनेंगे भाई तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये ये ये ये काम चलेगा है ना इस विधि से अगली कड़ी के लिए पिछली कड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहां जाके रिजॉल्व हो रहे हैं तेरहवे कदम पे ठीक है ना यहां पर वो मतलब अपना प्राय से मुक्ति की बात बन ठीक है तो इस जगह जाके होगा चलिए ठीक है बिल्कुल माइक माइक दीजिए भाई इसी के बाद ब्रेक का समय हो गया तो हम ये दीदी की बात को लेकर फिर ब्रेक कर लेते हैं और बढ़िया परफेक्टली आराम करके तीन बजे मिलते हैं हाँ दीदी बताइए आपकी बात सुनकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अपनी उपयोगिता पूरकता को समझ के फिर अनुकरण करते हुए तो जब मैं सोच रही थी कि लेकिन जब तक हर चीज का मीनिंग पता नहीं होगा वो इमेज ही बनती है जैसे आप बहुत इजीली एक सूत्र पकड़ते हैं फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जांपल दे पाते हैं मैंने बहुत बार कोशिश करी मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मुझे अभी सब स्ट्राइक किया क्योंकि वो किताबों में ढूंढने गाते तो है वो परिभाषा उसमें दिख जाना आदमी आदमी में में दिखेगा ना में दिखा तो वो क्लियर हो जाती है हाँ. फिर जब हम पढ़ते हैं तो फिर उससे मैच हो जाती है सो देर अनुकरण का रियल पर्पज इज टू तो सी परिभाषा अलाइव अर फॉर आई अंडरस्टैंड then then then only realize, and only you understand. Yeah. Yes. Then you understand yes I realize. yeah this is the way of na, yeah. towards realization लेकिन कुछ लोग किताबें पढ़ के समझते हैं लेकिन चित्रण बहुत विविड हो जाता है दे आर एबल टू अंडरस्टैंड तो ये That that that you are assuming, that, they, assuming they, have, that, हाँ. that they have understood it. गया, कि हम समझ कि वो समझ गए समझने का प्रमाण आचरण तो विश्लेषण तो बहुत हो गया की जड़ परमाणु चैतन्य हुआ तो वो आत्मा का मुंह इधर था कि उधर था और ये क्या था वो क्या था हमारा मुंह किधर गया वो पता नहीं चला नहीं वो तो आप विद्या को लेके बोल रहे हैं मैं इससे आपसे ये करना चाहती कि फैकल्टी डिफरेंट डेवलप उनके लिए ज्यादा उन, अच्छा, तो कठिन है क्योंकि वो उस विधि से आए ना ठीक है लेकिन अगर वो करना चाहेंगे तो कर ही सकते हैं डिफिकल्टी बढ़ गया क्योंकि अविश्वास बढ़ा हुआ है सारे तर्कों को अभी देखिए अभी माना जाती है आपने तर्क को किस तरफ लगाता है यार मेरे साथ धोखा ना हो जाए इधर लगाता है तो तर्क में अविश्वास का इनपुट बढ़ा हुआ है जबकि विश्वास का इनपुट बढ़ना चाहिए तो उस प्रकार से तर्क को लगाना हमको सीखना है कि विश्वास अर्जन हो जाए अभ्रमित मानव में तो विश्वास अर्जन होता नहीं क्योंकि वो तो तमाम तरीके से भदरंगा ही क्या विश्वास अर्जन करेंगे तो जागृति के साथ तर्क को उस प्रकार से नियोजित करके समझने के आशय से है ना अगर हम तर्क का नियोजित करते हैं तो समझने की दिशा बन जाती समझ में आता है तर्क का तो सदुपयोग होना ही होना केवल प्रखर तर्क शक्ति का मतलब इतना ही है या तो अधिक लालच है या अधिक भय लिख लो वस्तु विहीन तर्क श्रेष्ठता की पहचान विहीन लिख दो वस्तु तो समझ नहीं बाद में नहीं श्रेष्ठता की पहचान बिना तर्क भाई एवं प्रलोभन हेतु क्रियाशील भय एवं प्रलोभन हेतु क्रियाशील है श्रेष्ठता की पहचान हुए बिना समस्त तर्कशक्ति तर्क जो है भय एवं प्रलोभन के लिए क्रियाशीलता है ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा भयभीत ज़्यादा लालची ज़्यादा तार्किक कम पढ़ा लिखा आदमी कम भयभीत कम तार्किक ऐसा भी देखा गया ज़्यादा संग्रह किया हुआ आदमी ज़्यादा भयभीत ज़्यादा तार्किक इतने कहानी तो ये इस प्रकार से नहीं है कि हम कोई बहुत अच्छी डिग्री करके आ गए तो हम ज़्यादा समझ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है और कोई नहीं पढ़ा है वही समझ सकता ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यही समझ में आया कि जिसको श्रेष्ठता की पहचान हो जाएगी वो अपने तर्कों को अब उस प्रकार से अलाइन करेगा कि चल भाई यार इसको समझ जाओ कि कैसे करना है अपने काम वो वहाँ बिल्कुल बढ़िया है प्रोवाइडेड हमको ये सब ये सब हमको अपील करता हो ना अपीलिंग के लिए पहला मुद्दा है अपीलिंग के लिए भी तर्क लगाओगे से आपको ऐसा तो होगा नहीं कोई भी आदमी आके अपील कर जाएगा उसको तो कोई तर्क के साथ जैसा भी जहाँ से आएगा वो उस उसमें से निकल के वो अपील कर गया उसको तो एक पहला घाट पार हो गया फिर उसमें से श्रेष्ठता की पहचान हो जाए दूसरा घाट पार हो गया फिर तर्कों को ठीक से लगाने की सीख जाए तो तीसरा घाट पार हो गया फिर उसके बाद आगे जो है अभ्यास कर ले चौथा हो गया पांचवा में तो सफलता ही सफलता है मौलिक चाहत, तो तो तो। चाहत की खिड़की खुल तब ना कई सारे लोग आते हैं उनको नहीं खुल पाता सात दिन पंद्रह दिन हम खूब बोलते रहते तो नहीं खुलता है और दूसरे के एंगल से देख रहे होते हैं बाहर से खिड़की खोल कर रखे हुए आगे बढ़ना है ये करना है वो करना है नहीं कर पाया उसको करेक्ट तो अब वो बिल्कुल तो अच्छा उससे उनको लगा कि हमारे बच्चे कर ले जाएंगे अब बच्चों ने देख लिया कि तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो तो अब बोलने वाला करने वाला भाग तो फिर भी मज़ेदार लगता है खाओ पियो घूमो फिरो ये बोलते रहते हो उससे हमारे को परेशानी होती रहती है तो अब ये जो बोलते हैं उससे एलर्जी हो गई है ना तो आगे निकल गए एकदम कि भैया नहीं जाना इधर था हमको तो बोलने करने में समानता नहीं होगी तो अगली पीढ़ी भी कुछ सीखेगी थोड़ी अपने से और काम तो काफ़ी आगे तक है जिंदगी काटना तो कोई काम नहीं है ना वो तो हम कैसे भी काट ही रहे थे तो कोई इसको एक लक्ष्य मिल जाए इस जिंदगी की सार्थकता के अर्थ में कि लक्ष्य की पहचान हो जाए उसमें अपने आपको लगा पाएं ये कुल मिला बात बनी ठीक है कि नहीं अंगल जिंदगी तो कट ही सकती है तो जिंदगी काटने के अब जितने भी तर्क हैं जिंदगी काटने के लिए अरे उनको छोड़ो यार एक बार ये समझ में आए कि उपयोगिता ये है और इस उपयोगिता को पूरा करने के लिए तर्क को लगाते हैं एक बार कैसे अपन कर ले जाएं इस पे बात करेंगे ना कैसे नहीं होगा इस पे बात करने से क्या मतलब के लिए? तो इस पे तो आप और हम लोग मिलकर काम करेंगे ना अभी हम जितने भाई बहन हैं जितने भाई बहन है यहाँ पर या हमारे साथी मित्र जो भी है ना पति पत्नी बच्चे हम सब मिलकर इस पर तो सामान ही रहते हैं कि कैसे कर ले जाए इसको क्या होना है उस पर हो सकता है हम थोड़ा सा गाइड गाईड़े, गाइडेंस कर देते हैं कैसे होना है तो हमको मिलके काम करना पड़ता है ना इसमें क्या आप कैसे कर लें आप कैसे कर लें आप कैसे कर लें उसमें तो समानता ही रहती है ठीक है ना बहुत सारा काम तो आपसे पूछूंगा यार कैसे कर लें ऐसे तो भी बताओ अभी कैसे हो जाएगा भाई लक्ष्य में समान होने के बाद अभी कैसे को तो अपन करते जाएंगे हल आगे आगे तक जाना है अपने को अभी जिगलू में ज़मीन ही खरीदी है अब अब कैसे खरीदी जाएगी कैसे और वो सिद्धांत तो वो पकड़ कर रखना है ये पीछे से आ रहे जो उन सिद्धांत में कोई डायवर्जन नहीं करते हुए जमीन भी खरीदी है पैसा हमारे पास है नहीं बारह करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी अभी विनोद भैया और इन लोगों ने मिलकर खरीदी हमसे ज़्यादा बेहतर जान पाए कैसे खरीदेंगे सिद्धांत तो हम पकड़ के रख रहे कोई सिद्धांत का मुद्दा आता ये पूछ रहे थे भैया ये नहीं सिद्धांत इसमें ये खुट्टी गएगी भैया डाइवर्जन इसमें नहीं चाहिए ठीक बारह करोड़ की खरीदी अब नौ करोड़ का पेमेंट कर दे तीन करोड़ के लिए अब कर रहे हैं कुछ ना कुछ करेंगे देखो बैठे लगे ठीक तो आप किस काम की चीज हो महाराज <laughs> आपका समझ रहे हो हम ऐसे ही ऐसे ही सब आपके साथ बात कर रहे हैं आप पूछो ना कि कुल कितना चाहिए मैं बता दूंगा आपको ठीक <laughs> है देखिए ये सब जो है ना अपनी खुशहाली का उस क्लिक में अपने को किक पड़ है अलग बात है।, है ना क्लिक से आगे निकल जाते वो नहीं हो पाए ना खुशहाली बढ़ जाती उसमें आगे चल गया अपने को लताड़ पड़ गई यही तो हुआ तो आदमी अपनी ज़िंदगी लगाते ही है कौन सी इसमें नई चीज़ है उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है है ना जो नहीं लगा पाए हम बोलते बहुत अच्छा किया तुमने क्योंकि तुमको क्लिक नहीं किया बहुत अच्छी बात बिना क्लिक करे लगा दे परेशान हो जाए बेचारा तन मन धन लगा तन लगा दे मन लगा दे उसको तो क्लिक ही नहीं किया है ना तो उसको तो फिर हमको दया हमारे भी पीड़ा हो जाता है उसको तो हमारे को संकट होता है तो कई बार हमने बोला कि कई लोगों को बोला कि भई आपने हमारे साथ समय लगाया कोई बहुत अच्छी बात जितना पैसा लगाया वो पूरा लेके जाना है और एक दो को तो मैंने बोला जो कुछ तुम रहे खाए पिए ना उसमें भी लगा वो भी मेरे से लेके जाना और मेरे पास है नहीं तो दे दूँगा आगे ठीक है नमस्ते